नमो विष्णुपा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वेद्तस्वामिने नाम नमस्ते सारस्वतव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादारीणे श्रीचैतन्यमोष्टम स्थित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददा स्वप्दाक बंदेम श्रीगुर श्रीजुतपकमल श्रीगुरोन्वैवान से श्रीपाग्र सहगण रघुनाथन्वीत तम सजीव साइतम सावधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधा कृष्णपाद गण ललिताश्री विशाखान्वित वंदेनंताभुत श्रीचैतन्यमहाभुम नीचो यपि यी जत्दा सावर्तक यश मम वाच इम प्रसुपताजीवयशक्तिधरा शन सहस्तचरण्रवण थगादी प्राण नमो भगवतेभ्यं प्राण नमो भगवतेभ्यं यस्वामखिलुतिशारेक आध्यात्मदीपमतीर्थतिरसताधम संसारिण कूणया पुराणगुम तम व्यासोनुमयामी गुरों मुनी नारायण नमस्कृत चैव नरोतमम् देविं ततो सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरें स्वभक्तक्षपातेन तद विपक्ष नृसिहद्भुत वंदे परमान विग्रह अंतकृपुधा पूर्ण ब्रोधो निकेशरी समभावयत् वंचाकतरुभ्येदुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवायंग अथ संप्रस्थित शुक्ले, शुक्ले, शुक्ले कर्दम भगवान्षि आस्ते स्म बिंदुसरसि अथ संप्रस्थित शुक्ले कर्द भगवान्षि आस्ते स्म बिंदुसरसी तम काल प्रतिपालयन् तीसरे स्कंद के इक्कीसवें अध्याय के 35 नंबर का श्लोक है अथ सम्रस्थित शुक्लो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसे तम कालम प्रतिपा हरे कृष्ण अथ संप्रस्थिते शुक्ल कर्द भगवान् ऋषि आस्ते स्म बिंदुसरसि बिंदु तम काल प्रतिपा अथा तब शुक्ल विशुद्ध सपमूर्ति भगवान के सम्रप्रस्थित चले, चले जाने पर भगवान, भगवान।, भगवान। भगवत भक्त करदम करदम ऋषि ऋषि तम कालम भगवान द्वारा निर्दिष्ट काल परसों दिन के प्रतिपालयन प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरसी बिंदु सरोवर स्थित आस्ते अपने आश्रम पर रुके रहे हम लोग कल के उज्ज्वल चरित्र का श्रवण कर रहे थे करदम मुनि भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं ब्रह्मा जी के आज्ञा से श्री भगवान के प्रसन्नता हेतु तप तो करने के लिए गए और बहुत कठिन तपस्या किए दस हजार वर्ष तक भगवान के लीलाओं का चिंतन उनके महत्वपूर्ण गुणों का स्मरण और उनके श्री विग्रह का पूजन इत्यादि करते रहे परिणामस्वरूप श्री भगवान उनके सामने प्रकट हुए श्री भगवान के आने पर करदम मुनि निष्कपट भाव से अपने भजन के उद्देश्य को सामने रखे यद्यपि भजन करते करते करदम जी का छीत बिल्कुल पवित्र हो चुका था संसारिक विषयों की कोई लालसा नहीं थी वास्तव में हृदय की सबसे बड़ी गंदगी संसारिक वस्तुओं की कामना है जब तक चीत में ये सब विषय भोग की गंदगियां रहती हैं तब तक श्री भगवान का स्मरण और भजन नहीं हो पाता श्री चैतन्य महाप्रभु चीत की तुलना हृदय की तुलना दर्पण सीखिए हैं जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में सामने के वस्तु प्रतिबिंबित होता है वैसे गंदे दर्पण में नहीं होता अगर दर्पण के ऊपर धूल पड़ गया हो कालिख जम गया हो तो सामने का चित्र प्रतिबिंबित नहीं होता अगर हम अपना फेस देखना चाहें तो साफ नहीं दिख सकता तब उस दर्पण को साफ करना पड़ता है रुमाल से उसके धूल को पोंछना पड़ता है या उसमें कुछ कालिख आदि लग गया हो तो और पानी आदि डालकर सफाई करना पड़ता है याल कतरा आदि जम गया हो तो कुछ लिक्विड केमिकल डालकर साफ़ करना पड़ता है अलग अलग सफाई का ढंग है उसी प्रकार चीत भी एक दर्पण है और इसकी गंदगी धूल नहीं है इसकी गंदगी है संसार के विषय भोगों की लालसा संसार भोग की जो कामना है वही चीत की गंदगी है तो इस गंदगी को दूर करने का उपाय है भगवान की भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु अस्पष्ट रूप से कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चित्र रूपी गंदगी को साफ करने के लिए सबसे सफल और सबसे उत्कृष्ट साधन है उपाय है नाम संकीर्तन तो भगवान की भक्ति करते करते करते करते करदम जी का चित बिल्कुल स्वच्छ हो गया था साफ हो गया था उनके चित्त में केवल भगवान स्मृत हो रहे थे अस्पष्ट, प्रतिबिंबित हो रहे थे फिर भी अपने पिता के आज्ञा से जगत के सृष्टि विस्तार को सामने प्रस्तुत किए भगवान से निष्कपट भाव से अपनी मन की बात कहे कि हम पिताजी की आज्ञा पालन करना चाहते हैं हमारे अनुरूप हमारे शील स्वभाव के अनुरूप हम हमको पत्नी चाहिए जिससे हम पिता की आज्ञा पूरा कर सकें और आपका भजन भी कर सकें तो श्री भगवान बहुत प्रसन्न हुए और करदम जी को बताए कि आज के तीसरे दिन एक दिन बीच में गायब है परसों दिन संपूर्ण भूमंडल के एकमात्र सम्राट स्वयंभू मनु अपनी बेटी देहूती को लेकर आपके पास आएंगे और देहूती आपके गुणों को सुनकर अपना मन बना चुकी है आपको पति बनाने के लिए तो आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा और उसी क्रम में श्री भगवान ने यह भी कहा कि आप देहूती से नौ कन्याएँ प्राप्त करेंगे जो महान प्रजापतियों की पत्नियां होंगी और जिनके संतान से यह जगत भर जाएगा और दसवें संतान के रूप में स्वयं मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा ये सब बातें सुनकर करदम जी बहुत संतुष्ट थे प्रसन्न थे और मनु महाराज के आने का इंतजार कर रहे थे तो श्री भगवान उनको इस प्रकार संकेत करके उपदेश करके चले गए तो उनके जाने के बाद अब एक प्रसंग प्रारंभ होता है आगे क्या होता है तो भागवत में जहाँ नया प्रकरण प्रारंभ होता है वहाँ अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है अब करदम जी आगे क्या करते हैं इसको कहते हैं अथ सम्प्रस्थित शुक्ल करदमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिन्दु सरसी तम कालम प्रतिपालयन तब तब मतलब कब सत्यमूर्ति श्री भगवान के लिए शुक्ल शब्द कहा गया है शुक्ल संप्रस्थित है श्री भगवान सत्स्वरूप हैं विशुद्ध सत्व हैं है। संसार में जो प्राकृत जगत में गुण है सत्य गुण रजोगुण तमोगुण वो प्राकृत है वो बंधनकारी है लेकिन भगवान हैं विशुद्ध सत्व प्रकृत सत्व उनमें नहीं है प्रकृति के गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं और ऐसे निर्गुण भगवान को शुद्ध सत्व कहते हैं शुक्ल एकदम स्वच्छ धवल एकदम साफ कोई दाग नहीं विशुद्ध सत्य भगवान के चले जाने के बाद भगवान करदमा ऋषि तम कालम प्रतिपालयन सर्व समर्थ करदम करदम के लिए भगवान कहा गया है भगवान ऋषि करदम समर्थ ऋषि जो इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल करके रखते थे जितेन्द्रिय थे ऐसे कर्दम मुनि उस काल का इंतजार करने लगे जिसको भगवान कह कर गए थे परसों दिन का इंतजार कर रहे हैं बिंदु सरसी आस्ते बिंदु सरोवर अपने सुप्रसिद्ध आश्रम पर रहने लगे भगवान के अभी आगे वर्णन होगा कि बिंदु सरोवर क्यों कहा गया है उनके आश्रम को बिंदु सरोवर क्यों कहा गया मनु महाराज जब आ रहे हैं तो उनके आगमन का वर्णन करते हैं मैत्रेय मुनि किस रूप में मनु महाराज उस आश्रम का दर्शन कर रहे हैं मनु महाराज के साथ हम लोग भी बिंदु सरोवर में स्थित करदम के आश्रम का दर्शन करेंगे उनके स्वभावों का वर्णन बहुत अस्पष्ट रूप से मैत्री मुनि करते हैं मनु मनुष्यनंदनम आस्था सात कौम्भ परिक्षदम आरोप्य स्वाम दुहितरम स्वभा पर्यटन महिम मनु सात कौम्भ परीक्षदम यशनंदनम आस्थाया अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ स्वभा अपनी भार्या के साथ भार्या जिसका भरण करना कर्तव्य है पति का उसको भार्या कहते हैं इसका भरण किया जाता है अपने पत्नी अपने पत्नी शत्रुपा के साथ मनु महाराज सोने के चमचमाते हुए रथ पर चढ़कर कर स्वाम दुहितरम आरोपिया और अपनी बेटी को भी साथ लेकर महिम पर्यटन पृथ्वी में घूमते हुए चल रहे थे मनु महाराज अपने भवन से निकले हैं राजधानी से तो उनके चलने का वर्णन मैत्री मुनि करते हैं खूब सुंदर सोने का चमचमाता हुआ रथ है सात कम्भ परिच्छदम यशनंदनम आस्थाया सोने के विमान भी, नहीं है रथ है उस पर चढ़कर शनंदन है रथ है। रथ बहुत सुंदर धातुओं से बना है मुख्य रूप से सोना लगा है उसमें उनके चक्का रथ के और भी जो जो बैठने का स्थान सब कुछ सोने का था बहुत सुंदर चमक रहा था उस पर अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी बेटी देहूती को लेकर मनु महाराज पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल गए निकल रहे हैं पर्यटन महिम पृथ्वी का पर्यटन करते हुए चल रहे हैं तस्मिन सुधनवन अहनी भगवान यत्समा दिशत उपादायदाश्रम पदम मुने शांत व्रत सतत सुधनवन सुधनवन संबोधन है विदुर जी के लिए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे महाधनुधर विदुर आप कौरवों के प्रधानमंत्री रहे हैं धनुष चलाना रथ पर चलना आपके लिए स्वाभाविक है आपको अनुभव है कभी कभी राजा के साथ मंत्री लोग भी घूमते हैं रथ पर सुंदर धनुष लेकर तो सुंदर धनुष महाधनुर हे विदुर यत भगवान समाधिशत तस्मिन अहनी शांत व्रत मुने तत् आश्रम पदम उपायात जो दिन भगवान निश्चित किए थे कर्द मुनि के लिए कहे थे कि मनु महाराज आएंगे परसों दिन ठीक उसी दिन तस्मिन अहनी उसी दिन शांत व्रतस्य मुनि शांत व्रतस्या का मतलब उपशमशील मुनि किसी प्रकार के भोगों की लालसा जिनके मन में नहीं है उनको शांत कहते हैं ऐसा नहीं कि अपने आश्रम पर बस दिन रात यही चिंतन करते नींद भी नहीं लग रही है कब मनु महाराज आएंगे अपने बेटी को लेकर कब आएंगे कब हमारा विवाह होगा यह नहीं इनके लिए कहते हैं शांत शांत जानते हैं कि इनको कहते हैं जिनके मन में कोई कामना न हो शांत है जिसके मन में बहुत सी लालसा हो योजना है वो है भुक्ति मुक्ति सीधी कामी शकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतय और शांत चैतन्य चरित अमृत में शांत और अशांत की परिभाषा है जिसको आई कंप्लीट करना है इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है उसको कैसे शांति मिलेगी उसको तो रात भर पढ़ना पड़ेगा सारी दुनिया सोता है और वे लोग कंपटीशन तैयार करते हैं बड़े बड़े पौथा लेकर बैठते हैं पढ़ते हैं दिन रात लैपटॉप कंपटीशन की तैयारी करते हैं देखते रहते हैं कंप्यूटर में क्या है कहाँ है सारी दुनिया का खबर चाहिए अखबार पढ़ते हैं तरह तरह के विचारों में लगे रहते हैं उनकी तैयारी करना पड़ता है वो कहाँ शांत है जिनको बहुत धन कमाना है भुक्ति की लालसा है भुक्ति में भोग चाहिए फर्स्ट क्लास घर चाहिए दिल्ली में न्यूयॉर्क में मुंबई में मकान चाहिए तो पैसा चाहिए ना तो इसके लिए बड़ा बड़ा बिजनेस बड़ा बड़ा कंपनी चालू करेंगे भुक्ति भुक्ति और मुक्ति जिनको मुक्ति चाहिए उनको तपस्या करना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगा भुक्ति मुक्ति और सीधी चाहिए चमत्कार दिखाना है कभी बड़ा हो जाना है कभी छोटा हो जाना है कभी कुछ कर देना है कभी आग बरसा देना है कभी बारिश कर देना है कुछ भी तो इस के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है एक संत थे वैष्णव संत उनके पास कोई सिद्ध आया एक बार तो गंगा के तट पर वो भजन करते थे आया तो आ करके कहा कि महाराज हमने चालीस वर्ष में एक सीधि प्राप्त की है तपस्या करके क्या तो मैं इस गंगा जल पर बिना नौका के पैदल चल जाता हूँ जैसे भूमि पर स्थल पर चलता हूँ वैसे गंगा के जल पर भी चलता हूँ हे अच्छा तो बहुत बहुत बड़ी सिद्धि है तो तो वैष्णव थे उनके मन में तो इस सिद्धि का कोई वैल्यू था नहीं तब तक एक ग्वाला आया महात्मा के यहाँ दूध देने के लिए गंगा पार से आया गंगा पार करके बहुत पहले की घटना है तो पूछे ग्वाला तुम कैसे गंगा पार करता है तो नौका से अच्छा कितना पैसा लगता है पांच पैसा आने में पांच पैसा जाने में बहुत पहले की बात है दस पैसा में तुम गंगा पार कर जाते हो आ जाते हो चले जाते हो तो, अच्छा केवल दस पैसा में हाँ अरे महात्मा जी तो उस दस पैसा के लिए चालीस वर्ष बर्बाद कर दिए जो काम दस पैसा से हो सकता है उसके लिए चालीस वर्ष लगाने की क्या जरूरत है देख लिए हमारा ग्वाला दस पैसा में गंगा पार करता है आता है और उसके लिए आप चालीस वर्ष बर्बाद कर दिए सिद्धि के लिए व्यक्ति बेचैन रहता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत जो होगा देखा जाएगा भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं और किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं भगवत इच्छा से जो होगा भगवान की कृपा है तो इस प्रकार वो शांत व्रत से मुनि शांत व्रत के थे उनको किसी प्रकार भोगों की लालसा नहीं थी कोई कामना नहीं थी कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत शांत व्रत के थे तो उनके आश्रम प्रसिद्ध आश्रम में मनु महाराज आए तो आश्रम के परिचय देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं जसमिन भगवतो नेत्रान न्यापतन अश्रु बिंदव कृपया सम परी तस्पन्या अर्पितया भृषम प्रपन्न भृषम जहाँ करदम जी जिस आश्रम पर बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास कर रहे थे बड़े आनंद से सुख से वहाँ भगवत नेत्रात् अर्पितया कृपया सम्परित जब करदम मुनि निष्कपट भाव से अपने हृदय की बात कह दिए कि हे भगवान मेरे अनुरूप जैसा मेरी योग्यता है जैसा मेरा स्टैंडर्ड है उसके अनुसार मुझे पत्नी की व्यवस्था कीजिए देखिए पति पत्नी की सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है उसके विचारों को मिलना <coughs> ये शारीरिक सुंदरता धन वैभव पति पत्नी की योग्यता नहीं है जहाँ एक विचार मिले तभी निर्वाह हो सकता है जीवन पर विचार में अगर वैषम्य है तब तो डाइवर्स निश्चित है तलाक निश्चित है विचार एक हो गया तो गरीबी अमीरी सुख दुख सब में रह जाएंगे एक साथ पत्नी को पति से कोई अपेक्षा नहीं जिस परिस्थिति में है वैसे रहूँगी और पति को भी कोई अपेक्षा नहीं जैसा प्रारब्ध ने हमको पत्नी दिया उसी में संतुष्ट उप्रारब्ध से अपना कर्म फल है दूसरे के धन दूसरे की पत्नी दूसरे का जस देकर सिर फोड़ने से कुछ नहीं होगा तो इस तरह से विचार एक होना चाहिए तो कह रहे हमारे शील हमारे स्वभाव के अनुरूप पत्नी चाहिए यह उनका मांग था तो इस निष्कपट मांग से जिसके कारण हम भगवान का भजन कर सकें यह सुनकर भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गया ने, नेत्रों में अश्रु बिंदवः आँखों में आँसू आ गया भगवान को ऐसा लगा कि एकदम गिर जाएंगे इसलिए उन्होंने गरुड़ जी को पकड़ लिया गरुड़ जी के कंधे को पकड़कर भगवान अपने को संभाले स्खलन परिहार के लिए लेकिन उनके आँखों से गिरने वाला बिंदु धरती पर गिर गया और बिंदु जब गिरा तो जसमीन पतत तत्वय बिंदुसर नाम कहते हैं कि इसलिए वही बिंदुसर नाम से प्रसिद्ध हुआ सरस्वत्या परिप्लुतः पुण्यम शिवामृत जलम आगे कहते हैं तदवय बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृतम जलम महर्षिगण सेवितम तो भगवान के आँखों से जो प्रेमाश्रु निकला जैसे प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ है राधा रानी के गांव बरसाना के निकट प्रेम सरोवर है वहाँ की कथा है कि एक बार श्याम सुंदर सखियों से आविष्ट बैठे हुए थे राधा रानी के साथ ललिता विशाखा आदि सभी सखियाँ थीं और एक मधुकर एक भावरा श्रीमती राधा रानी के जो अंगों से सुगंध निकलता था मुख्य मुख्य रूप से उनके मुख्यमंडल से तो एक भ्रमर जो मधुकर है पुष्पों का रस लेता है और राधा रानी के कपोल पर गाल पर बैठना चाहता था बार बार और आता था भ्रमर गुनगुनाता हुआ बार बार तो भगवान अपने हाथों से उसको हटाते रहते थे, थे बार बार हटाते लेकिन वो भ्रमर राधा रानी के, के केशों से इधर उधर घूमता हुआ बार बार उनके गाल पर बैठना चाहता था तो बार बार हटा रहे थे हटा रहे थे तब तक भगवान के सखा मधुमंगल आदि देख लिए कि बड़ा परेशान हो रहे हैं श्याम सुंदर भ्रमर को हटाने में तो अपने उतरिए से उस भ्रमर को हटाते हुए भगाते हुए दूर ले गया कुछ दूर ले गया वन में और दूर ले जा करके हटा दिया भगा दिया तो उधर से आकर कहा श्याम अब माधव चला गया अब निश्चिंत रहिए माधव मधुकर को कहते हैं जो मधु का रस लेता है जो पुष्प का रस लेता है अब मधुपति चला गया या माधव चला गया ऐसे कुछ कहा तो मधुपति चला गया यह सुनते ही राधा रानी एकदम बेहोश हो गई जबकि वो उनके साथ में आलिंगित हैं भगवान अपना बायाँ हाथ श्रीमती राधा रानी के कंधे पर रखे हैं लेकिन श्रीमती राधा रानी को शब्द सुनते ही बेहोश हो गई कि श्याम सुंदर अचानक चले गए भूल गई कि मैं उनके साथ बैठी हूँ और एकदम बेहोश हो गई और बहुत रोने लगी इतना अजस्र आंसू विसर्जित होने लगा रोने लगी और श्याम सुंदर अपने गोद में लिए हुए राधा रानी को समझा रहे हैं अरे प्रिय मैं तुम्हारे साथ हूँ क्यों रो रही हा प्रियतम हा श्याम सुंदर आप मुझे छोड़कर चले गए हाय हाय करने लगी और श्याम सुंदर समझाने लगे वो समझ ही नहीं पा रही थी महासमाधि में डूब गई और बहुत रो रही थी उनके रोने को देख श्याम सुंदर भी रोने लगे समझाते समझाते रोने लगे कभी कभी कोई व्यक्ति महान दुख में हो जाता है तो स्थिर ज्ञान वाला विद्वान भी समझाते समझाते रोने लगता है अगर किसी के जवान बेटा की मृत्यु हो गई हो और वो रो रहा है या उसकी माँ रो रही है तो कितना हो बुद्धिमान कितना हो ज्ञान संपन्न महात्मा भी स्थिर हृदय वाला भी अगर समझाने का कोशिश करे कि सम्पूर्ण जगत का यही स्वरूप है कोई यहाँ जी अमर नहीं है सब मरेगा एक नंद एक दिन शास्त्र की बातें सब समझाएगा ये शरीर नश्वर है आत्मा नित्य है सारा गीता का ज्ञान खत्म हो जाता है उस बात्सल्य के प्रवाह में जो माँ रोती है बेटे के लिए उसको समझाने में ज्ञानियों का ज्ञान बह जाता है और खुद रोने लगता है तो वैसे भगवान रोने लगे और दोनों राधा कृष्ण के रोने से इतना अश्रु विसर्जित हुआ कि वहाँ उनके आंसू से एक कुंड बन गया जल का वही कुंड है प्रेम सरोवर तो ठीक उसी तरह भगवान के अश्रु विसर्जन से सरस्वती नदी के पावन स्थल पर बिंदु गिरा है जहां वो तपस्या करते थे और उस बिंदु के गिरने से उस जगह का नाम हो गया बिंदुसर शर। वह सरोवर जहां भगवान का प्रेम अश्रु गिरा है तो कहते हैं जस्मिन भगवतों नेत्राण न्यपततअश्रु बिंदव कृपया संपरितस्य प्रपन्ने अर्पितया भीषम तदवै बिंदुसरो भी भी नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम महर्षिगण जलम महर्षिगणसेत वही महर्षियों के द्वारा सेवित बिंदु सरोवर जहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा पुण्य अर्जन के लिए जाते हैं जहाँ सक्षात भगवान के आँखों का प्रेमाश्रु घिरा है तो उस पवित्र स्थान पर बड़े बड़े संत महात्मा रहा करते थे तो उस स्थान पर मनु महाराज पहुंचे तो एक विशेष बात इस संदर्भ में आचार्यों का कहना है शैल प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के आंसू में और भगवान में कोई भेद नहीं है जैसे भगवान के देह और देही में आत्मा और देह में भेद नहीं वैसे जैसे भगवान के चरणों का धोवन गंगा जी के रूप में विख्यात हैं वैसे ही भगवान के अप्राकृतिक नेत्रों से गिरे हुए अश्रु बिंदु समूह बिंदु सरोवर के नाम से विख्यात है इसलिए महर्षियों का समुदाय बिंदु सरोवर में शुद्धता प्राप्त करने के लिए पुण्य प्राप्त करने के लिए वहां आते हैं और जल का सेवन करते हैं तो और मनु महाराज के साथ वहाँ के सौंदर्य देखिए पुण्य द्रुम लता जालयी कुजत पुण्य मृग ध्वजयी सर्वरतुफल पुष्पाड्यम वनराज श्रेयन्वितम वहाँ के पवित्र वृक्षों और लताओं के समूह में कलरव करते हुए पक्षियों का ध्वनि सुनाई देता है और पवित्र पक्षी भी पवित्र हैं बहुत सुंदर कलरव कर रहे हैं खुशी में कुंज रहे हैं और पशुओं से सम्पन्न उज्जतपूर्ण मृग द्विजयी मृग कहते हैं पशुओं है को और द्विज कहते हैं पक्षियों को द्वीज द्विज माने दो बार जन्म लेने वाले द्वीज ब्राह्मणों को भी कहते हैं और पक्षियों को कहते हैं क्योंकि पक्षी का दो बार जन्म होता है एक बार अंडा के रूप में और फिर अंडा फोड़कर बाहर पक्षी के रूप में तो दो बार जन्म लेने के कारण पक्षी को द्विज कहते हैं और ब्राह्मण को द्विज कहते हैं ब्राह्मण का एक जन्म होता है माता पिता के द्वारा माता के गर्भ से और दूसरा होता है गुरु के द्वारा संस्कार देने पर जब वो जनेऊ संस्कार होता है तब उसका दूसरा जन्म होता है इसीलिए गुरु के द्वारा जो दूसरा जन्म होता है तब ब्राह्मण हो जाते हैं तो एक नाम तो माता पिता भी रख देते हैं फिर गुरु भी कोई नाम रख देते हैं वैष्णव नाम इसलिए दूसरा जन्म होता है और द्विज दांत को भी कहते हैं ये भी दो बार जन्म लेता है एक बार बचपन का दांत टूट कर दोबारा जन्म लेता है इसलिए दाँत को भी द्विज कहते हैं पक्षी को भी द्विज कहते हैं और ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं दो बार जन्म लेने वाले द्विजयी माने पक्षियों के द्वारा और मृग पशुओं को इस संपन्न सर्वरतु फल पुष्पाद्यम वनराजी श्रेयान्वितम और बारहों महीना उनके आश्रम के निकट के जो वृक्ष थे बारहों महीना फल फूलों से भरे हुए रहते थे कभी पतझड़ नहीं होता पतझड़ एक बार में सारा पेड़ का पत्ता झड़ जाए और एकदम सूखा जैसा वृक्ष लगने लगे बड़ा उदासीन अवस्था होता है वैसा ऐसा दृश्य नहीं था एक एक पत्ता धीरे धीरे झड़ता है और नया नया उगता है पतझड़ दिखाई ही नहीं देता तो सर्वरतु फल पुष्पाद्यम सभी महीना में फल और पुष्प उनके आश्रम के आसपास दिखते थे वनराजी अनविता वन की सबसे बड़ी शोभा है कि वहाँ का पुष्प फल वृक्ष हरा भरा रहे जैसे हिमालय में जो वृक्ष होते हैं उनमें पतझड़ नहीं दिखता एकदम प्लास्टिक के पत्ते जैसे उनके पत्ता होते हैं साफ स्वच्छ क्यों कि हर महीना में दो चार बार बारिश हो जाता है हल्का कुछ न कुछ बारिश इस महीने में भी मई जून में भी होते हैं अभी हम लोग बूढ़ा केदार गए थे तो वहाँ सात दिन कथा भागवत की हुई तो वहाँ निकट में घूमने के लिए झरना वरना के पास जाते थे तो वहाँ के वृक्ष इतने साफ स्वच्छ और हरे भरे थे एकदम हरा भरा सारा बड़ा बड़ा वृक्ष हरे हरे दिख रहे थे क्योंकि वहाँ पानी निकलता था सभी वृक्ष सिंचित थे सुंदर थे तो वैसे ही इनके यहाँ बिंदु सरोवर में इनके आश्रम के निकट सब स्वच्छ पवित्र वृक्ष थे पक्षी और पशु मत द्विजगढ़ घुष्टम मत भ्रमर विभ्रमम मत बरही नटाटोपम आह्वायन मत कोकिलम आह्वयन मत कोकिलम तो मत पक्षियों द्वारा नादित मत वाले पक्षी गुनगुनाते थे और भ्रमर भी पुष्पों का गंध लेकर मधुपान करके मतवाले होकर क्रीड़ा करते थे और गुनगुन गुनगुन गुनगुन गुनगुन गुनगुनगाते रहते थे और मयूरगण मत बरिण नटाटोपम और आनंद में मतवाले होकर मयूर नाचते थे और आहोयन मत कोकिलम और आनंद में फल खाकर मतवाले कोकिल बारहों महीना बोलते रहते थे ऐसा नहीं केवल बसंत में बसंत जैसा वातावरण बन, हमेशा बना रहता था तो कोयल भी अपनी कुहक ध्वनि सुनाते रहते थे चारों तरफ आश्रम में कोयलों का आवाज़ मयूरों का आवाज़ सुनाई देता था और वहाँ के कुछ वृक्षों का नाम भी लिख रहे हैं मैत्री मुनि बोल रहे हैं कदम चंपकाशो क का करक करजंबकुलासन कदम चंप काशोकुलासन का। कुंद मंदारकुट चूतपोतरल कारण्डवय प्लव्यंस्य कुलकुकुट सारस्य चक्रवाक चकोर वल्गुकूजित दो श्लोक एक साथ है एक श्लोक में वहाँ के वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं और दूसरे श्लोक में वहाँ के पक्षियों का तो वहाँ कदंब, चंपक अशोक करंज बकुल आसन नामक वृक्ष थे कदंब के वृक्ष थे चंपक वृक्ष बहुत सुंदर पुष्प अशोक करंज बकुल वृक्ष बकुल वृक्ष में भी श्वेत पीला सा फूल लगता है बहुत सुगंधित और आसन नामक वृक्ष थे कुंद मंदार कुटजई, कुंद मंदार का कुंज थे बहुत सुंदर सुंदर कुंज और चूत पोतई अलंकृतम और फिर नवीन आम वृक्ष भी थे आम के वृक्ष भी थे उनके आश्रम में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प के फल के वृक्ष थे और वहाँ के सरोवरों में वृक्षों के ऊपर आने वाले पक्षियों का नाम ले रहे हैं कारण्डवई प्लवई हंसई कुररई जलकुकुट सारसई चक्रवई चकोरई बल्गकूजितम ते कारण्डव प्लव हंस कुरर जलकुकुट सारस चक्रवाक चकोर आदि पक्षियों का मधुर आलाप वहां सुनाई देता था वो स्थान निनादित था सब जगह केवल आवाज़ सुनाई देता था पक्षियों का बड़े आनंद के स्वर पक्षियों के होते हैं उसे डिस्टर्ब क्योंकि किसी किसी पक्षी का आवाज़ थोड़ा भयंकर होता है नहीं तो बड़े गम बड़े मधुर और बड़े गंभीर आवाज़ पक्षियों के होते हैं बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ मधुर आलाप से वह स्थानीय नादित था तथा वह हरिणई क्रोडई स्वाद गवया कुंजरई गोपुक्षई हर भीमर कई नकुल भी भी वैसे ही और भी पशुओं का नाम रख रहे हैं कि इसके अलावा हरिण बराह सुअर हरिण शलभ गाय हाथी लंगूर बंदर गोपूक्षई हर भी मरकई लंगूर भी थे बहुत बड़े बड़े लंबा पूँछ वाले बंदर और ये छोटे बंदर भी थे मरकई नकुलई नाभिविव्रतम और नकुल नकुल जानवर का नाम है और फिर नाभि भी वृत नाभिव्रतम का अर्थ है जिसके नाभि में मृग रहते हैं जिस मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है उसको कहते हैं नाभिविव्रतम कस्तूरी से युक्त मृग तो इस प्रकार उनके आश्रम के निकट जो वन प्रदेश था उनमें रहने वाले मुख्य मुख्य पशुओं का पक्षियों का नाम मैत्री मुनि ले रहे हैं वहाँ के वातावरण सौंदर्य का वर्णन करने में कभी कभी हम लोग देखते हैं कहीं लोग सजावट करते हैं श्रृंगार करते हैं किसी स्थान का तो बनावटी पशु पक्षी प्लास्टिक का रख देते हैं प्लास्टिक का कबूतर मयूर आ, मोर और भी लगते हैं बंदर बना देते हैं हिरण बना देते हैं वो भी देखने में अच्छा लगता है खूंज बनाते हैं प्लास्टिक के फल भी लगा देते हैं आप लोग देखे हैं वृंदावन में रूप सनातन गौड़ीय मठ है नारायण महाराज का तो रूप सनातन गौड़ीय मठ के नीचे भगवान का श्री विग्रह है और ऊपर एक कुंज बनाया गया है सेवा कुंज एक छोटा सा स्थान में कुंज बनाया गया है और वहां श्रीमती राधा रानी के मान मनाते हुए भगवान का फोटो है चित्रपट है और कुंज के बीच में है और वहाँ के जितनी कुंज में सजावट है सब प्लास्टिक का है दूब भी प्लास्टिक का और वहाँ के मयूर बत्तख कोयल सब प्लास्टिक है हिरण आदि जो भी और उसमें फल भी लगाया गया है तो सब प्लास्टिक है अंगूर आदि सेब सब दिखता है लेकिन देखने में अच्छा लगता है जब प्लास्टिक के बनावटी चीज इतना अच्छा लगता है तो सचमुच जो होगा वो कितना अच्छा लगता होगा तो आएक, एक एक विशेष बात कहते हैं कि जंगल में गायें भी रहती थीं। स्वाविद गवय कुंजरई गवय गाय तो जंगल में रहने वाली एक प्रकार की विशेष गाय है इसको चमरी गाय कहते हैं या नील गाय कहते हैं नीली गाय होती हैं नील गाय और चमरी गाय के पूँछ बड़ा गुच्छेदार होता है गुच्छा होता है उन्हीं गोपुक्ष बालों का बना हुआ चामर भगवत अर्चन में काम आता है ते भगवान के मयूर पंख का पंखा झलते हैं इसके बाद एक चामर डुलाते हैं वो चामर चमरी गाय का पूँछ है तो बड़े बड़े जंगलों में वनों में पहले बहुत संख्या में वो चमरी गाय नील गाय आदि मिलती थी तो भगवत अर्चना में भगवत अर्चन में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद फिर उस तीर्थ में पहुंचकर मनु महाराज क्या देखते हैं आश्रम के निकट आश्रम के आसपास का वातावरण वृक्ष उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षी वहाँ के स्वच्छ वातावरण फल पुष्प आदि का दर्शन तो किए रथ तो वहाँ आया आश्रम तक इसके बाद आश्रम पर पहुँचे तो अब देखिए मनु महाराज कर्दम मुनि को किस रूप में देख रहे हैं तीन श्लोक में वर्णन करते हैं प्रवी स तत्थ तीर्थ तीर्थवरम आदिराज साहतमज ददर् स तस्मिन हुतहुतासनम विदोतम वपुषा तपस्वु ग्रह उजाचि नातिशाम भगवत स्निग्धा पांगावलोकना तदयाहृतामितकलाीयूषवण प्राशु पद्म जटिल चिरवास उपस्रित मलिम यथारह संस्कृत प्रवेश तत्तीथवर उस तीर्थ पर उस सुंदर आश्रम में पहुंच करके श्रेष्ठ तीर्थ में पहुँच कर आदिराज सहात्मज अपने अनुगामियों के साथ मतलब रथ पर जो भी सारथी या पत्नी पुत्री सबके साथ सहात्माजह का मतलब अपने साथ रहने वाले आत्मीय स्वजनों के साथ जब आदिराज मनु उस तीर्थ राज में प्रवेश किए बिंदु सरोवर पर प्रवेश किए तो क्या देखते हैं कि हुत हुताशनम आसीनम तपसी सुबह के अग्नि में हवन करके सुबह सुबह मंगला आरती करने के बाद सुबह सूर्योदय के समय हवन किया जाता है तो करदम जी सुबह का कार्यकाल पूरा कर चुके थे हवन कर लिए थे और आशीनम तपसी, तपस्या में बैठे हुए थे चिरम उग्र जुसाम बपुसा बहुत काल से तपस्या करने के कारण विद्योत्तमान भगवत उनका शरीर बहुत चमक रहा था बड़ा तेज था एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किए थे भगवान में मन लगा हुआ था भगवान का दर्शन अभी एक दिन पहले किए थे एक दिन पहले भगवान का दर्शन किए थे उनकी वारी साक्षात सुने थे इसके कारण स्नेह भरी दृष्टि से भगवान उनको निहारे थे इसलिए कहते हैं स्निग्ध पांगा नवलोकनाथ च तदव्यवाहता मृत कला पीयूष श्रमणे स्नेह भरी दृष्टि से जो भगवान उनको देखे थे और देखने से उनके उनको जो सुख मिला था उस सुख के कारण इनका हृदय बहुत प्रफुल्लित था बार बार याद आ रहा था कि भगवान कैसे मुस्कुरा रहे थे कैसे बात कर रहे थे और उनके मुखमंडल में जो स्निग्ध मुस्कान था और इसके साथ साथ वो भगवान अमृत श्रावित वचन के द्वारा जो करदम जी से बात किए उनकी एक एक शब्दों में अमृत निकल रहा था उसका स्मरण करदम जी कर रहे हैं बार बार याद आ रहा है कि भगवान कैसे बोल रहे थे कि कर्दम मैं पहले से जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए पत्नी की व्यवस्था कर चुका हूँ तो मगर नहीं भी कहता तब भी कर दिया था और तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं आऊँगा ये सब वाक्य तो करदम जी को और आनंदित कर रहा था सारे दस हजार वर्ष के तपस्या से जो छीण शरीर था वह एकदम पुष्ट हो गया भगवान के शब्द सुनकर इस तरह से करदम मुनि बड़े सुंदर लग रहे थे और इसके बाद अति क्षामम प्राश प्रांशु बिल्कुल पुष्ट कोई भी शरीर में झुरियाँ नहीं कोई चिंता का रेखा नहीं कोई कमजोरी नहीं सारा शरीर चमक रहा था उन्नत था सारा शरीर और पद्म प्लास साक्षम जटिलम चिर कमल पुष्प जैसे नेत्र चमक रहे थे सुंदर और जटिल केश थे खूब शैम्पू और साबुन लगाकर साफ नहीं किए थे जटा बन गया था वो तपस्या किए थे ना? अभी कोई ब्यूटी पार्लर में सज कर नहीं आए थे कि विवाह करना है चलो अब पत्नी आने वाली है विवाह करना है तो थोड़ा ड्रेसिंग कर ले फर्स्ट क्लास बन जाए वैसा नहीं किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं गए जटा बना हुआ था और बहुत पुराना वस्त्र चिथड़ा पहने हुए थे और वो भी कपड़ा का रुई का कपास का नहीं बलकलम्बर जो बलकल आदि पेड़ के छाल आदि मृग छाल आदि पहने हुए थे और असंस्कृतम मलिनम यथारणम उनका शरीर भी अभी कोई साबुन चौड़ा से वस्त्र साबुन नहीं कपड़ा साफ नहीं किए थे देह साफ नहीं किए थे असंस्कृत देह था देह में संस्कार नहीं हुआ था कोई उपटन आदि लगाकर शरीर की गंदगी साफ नहीं किए थे विवाह के पहले बड़ी तैयारियां होती हैं अपने शरीर को चमकाने के लिए और रोज जैसा भी रहें लेकिन उस दिन तो स्पेशल सजावट करते हैं खासकर स्त्री समाज तो पूछिए मत आ, तो कहते हैं कि ये सब नहीं था असंस्कृतम मलिनम असंस्कृत महारत्न के समान यथारहणम जैसे चमकता हुआ सोना सोना भीतर से एकदम प्योर है उसमें कोई मिलावट नहीं है और ऊपर से मीठी उटी लगकर थोड़ा गंदा हो गया है लेकिन हाय महामूल्यवान रत्न जथारहणम जैसे असंस्कृत महारत्न सोना हीरा एकदम प्योर ऐसे मलिन मुनिम उपसंहृतम ददर्श उपसं संस्कृत्य ददर्श ऐसे दिख रहे थे जैसे चमकता हुआ कोई रत्न हो लेकिन वह धूल में मलिन हो गया मूल्यवान रत्न हो सोने का उनके कमल पुष्प जैसे नेत्र तो चमक रहे थे एकदम उन्नत और शरीर भी भगवान के अमृत बाड़ी सुनने के कारण उनका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया था मुनि के कंधे उन्नत थे और कमल पुष्प के समान सुंदर नेत्र थे फिर केश में जटा बनी हुई थी बलकल वस्त्र पहने हुए थे वृक्ष के छाल पहने हुए थे एक अपरिमार्जित महारत्न के समान उनका शरीर मलमाट मटमैला था साफ सुथरा नहीं था और मनु महाराज बिल्कुल निकट से कर्दमुनि को देख रहे थे बड़े ध्यान से देखने लगे यह वही है कर्दम मुनि जिनके साथ मैं एकदम परम सुकुमारी परम स्नेहवती अपनी प्रिय पुत्री को सौंपने जा रहा हूं वही हमारे दामाद हैं ये देखने के लिए बड़ा अन्वेषण के लिए जैसे पिता किसी को देखता है किसी लड़के को अपनी बेटी के लिए तो प्रथम बार मनु महाराज देख रहे हैं देखिए कितना विश्वास है मनु महाराज को एक बार पहले नहीं देखे हैं डायरेक्ट पुत्री को लेकर आ गए और ऐसा विश्वास पहले के लोग धूर्त नहीं थे एकदम सत्यवादी थे देवर्षि नारद जब करदम जी के गुणों की प्रशंसा किए तो केवल एक साधु की बात सुनकर देहूती निर्णय कर ली कि उन्हीं से विवाह करना है मनु महाराज को भगवान डायरेक्ट आज्ञा दिए कि आप अपने बेटी का विवाह कर्दम मुनि से कर दो तो भगवान कहे हैं तो अब देखने सुनने की कहाँ सवाल है और देवर्षि नारद जैसे व्यक्ति प्रशंसा करें तो भाट तो नहीं है और ऐसे मिथ्या पैसा लेकर तो प्रशंसा करते नहीं झूठ बोलने वाले तो हैं नहीं इसलिए देहती विश्वास कर ली जो उस समय के सदवाक्यों में विश्वास था आज के लस्ट मैरिज में वो रस नहीं है लव मैरिज नहीं है लस्ट मैरिज जहाँ केवल कामुकता ही जिसका बेस है वहां कोई प्रेम नहीं एक दूसरे से तो परस्पर साथ रहकर खूब देख सुनकर खूब बातचीत करके दो चार साल एक दूसरे को जान पहचान कर विवाह करते हैं और छ महीना में डाइवर्स दो तीन महीना में खत्म हो जाता है और यहाँ एक बार भी संग नहीं प्रथम बार देवती देख रही है प्रथम बार मनु महाराज देख रहे हैं प्रथम बार शत्रुपा देख रही है और बड़े ध्यान से मनु महाराज देख रहे हैं जैसा है उसी रूप में देख रहे हैं कोई स्नान नहीं कुछ नहीं जटा बना हुआ है एकदम विरक्त साधु लेकिन शरीर तेज चमक रहा है महामूल्यवान रत्न की तरह जैसे कोई कीमती सोना एकदम फर्स्ट क्लास का सोना कोई मिलावट ना हो और वह मलमाटा मलमाइटा हो गया हो मलमा क्या कहते हैं उस शब्द को मटमैला मटमैला गंदा गंदा हो गया हो और उसमें धूल जम गया हो मिट्टी लग गया हो तुरंत उसको पोंछने के बाद वो चमकने लगेगा ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो वैसे करदम जी चमक रहे हैं मटमले रत्न की तरह दिख जरूर रहे हैं लेकिन उनमें तेज दिख रहा है उनके नेत्रों में जो तेज है यह देख रहे हैं मनु महाराज अथो अथोटज उपायातम निर्देवम प्रणतम पुरा सपर या पर्यगणरात अथो अथोटज उपायातम अथो अब मनु महाराज उनके कुटिया में आए पर्ण कुटी बना हुआ था घास की कुटी जहाँ बैठे हुए थे पर्णशाला में आए और ओटजम ओटजम कुटिया को कहते हैं अथ ओटजम उपायतम वहाँ पर्णशाला में आकर पुरा प्रणतम निर्देवम चरण के समीप आकर चक्रवर्ती सम्राट संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी मनु महाराज राजर्षि मनु करदम जी के चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम किए अभी अपनी बेटी को देना है उनको लेकिन हाय महामुनि, इसलिए ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए कर मनु महाराज राजर्षि मनु उनको प्रणाम किए और प्रतिनंद अनुरूपया सपरेया आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन करने करते हुए अब कर्दम मुनि सत्कार किए प्रणाम किए जब मनु महाराज तो आशीर्वाद भी दिए आशीर्वाद दिए अभिनंदन किए उनके योग्य पूजा किए उनको बैठने के लिए चटाई दिए और परय्न रात फिर कर्दम जी यथोचित सत्कार करते हुए उनसे बातचीत करने लगे बाद में तो जो भी सत्कार का चीज है देना चाहिए जो आश्रम में उपलब्ध था उनको दिए यहाँ एक अद्भुत शिक्षा मिलती है कि सम्राट मनु कर्दम मुनि से भेंट करके उनके चरणों में प्रणाम किए एवं कर्दमि मुनि उनको आशीर्वाद दिए दोनों को पता है दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ नहीं है मनु महाराज को पता है कि अपनी बेटी को देंगे तो हमारा बेटे जैसा हो जाएगा दमाद हो जाएगा और उनको भी पता है कर्दम मुनि को भी भगवान बता चुके हैं कि वो अपनी बेटी देंगे आप स्वीकार कीजिएगा इनको भी पता है कि मैं इनकी बेटी स्वीकार करूंगा तो ये मनु महाराज हमसे बड़े हो जाएंगे लेकिन वो तो बाद की चीज़ है अभी वर्तमान जो स्थिति है संपूर्ण विश्व के शासक होकर भी मनु महाराज एक वनवासी तपस्वी को प्रणाम कर रहे हैं यह एक आदर्श है अभी ये तपस्वी मुनि है और यहाँ प्रणाम करने का क्या औचित्य है क्यों प्रणाम कर रहे हैं तो अपने को गिरहस्थ मान रहे हैं घर गृहस्थी में फंसा हुआ दिनहीन अपने को मानकर एक तपस्वी मुनि के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं मनु महाराज उनके अंदर दीनता है कि हम गृहस्थ हैं हमसे उत्कृष्ट तपस्वी ब्राह्मण हमसे श्रेष्ठ हैं और इनके मन में आया कि चलो एक गृहस्थ जब प्रणाम कर रहा है तो अब उसका प्रतिकार न करते हुए आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य है तो उनका स्वागत करते हैं ऐसा नहीं कि एकदम अशीर्द उनके प्रणाम को अस्वीकार कर दें और कहे कि आप महान राजा होकर इस तरह क्यों कर रहे हो ये उचित नहीं है ये शिष्टाचार नहीं है परिणाम को स्वीकार नहीं किए प्रणाम को स्वीकार किए और तद अनुरूप उन अभिनंदन किए उनके प्रणाम को और अनुरूपया सपरया उनके अनुरूप उनकी पूजा किए मतलब उनको आसन दिए पानी दिए जो भी व्यवहार करना था उनके योग्य किए गृह गृहीतासीनम संयतम प्रणियन मुनि अस्मरण भगवा भगवदादेशम इतिहास लक्षण या गिरा तो आश्रम जाल फल आदि सत्कार स्वीकार करके मनु महाराज चुपचाप बैठ गए उनको दिया गया पानी दिया गया पीने के लिए कुछ जंगल में जो फल फूल उनके आश्रम में पहले से उपलब्ध था कुटिया में भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद के रूप में जो रखे थे उसको दिए उनको और मनु महाराज जब उनका पूरा पूरा सत्कार स्वीकार कर लिए मतलब आसन स्वीकार किए पानी स्वीकार किए फल भी खा लिए जब एकदम शांत चुपचाप बैठ गए आसीनम संयतम अब मनु महाराज आकर के चुपचाप बैठ गए तब लक्षण गिरा प्रणयन भगवद आदेशम स्मरण मुनि इति आह तो इस प्रकार मधुर बारिश से प्रसन्न करते हुए मनु महाराज को प्रसन्न करते हुए भगवान के आदेश का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि इस प्रकार बोले करदम मुनि बोलना प्रारंभ करते हैं देखिए शिष्टाचार ये है कि जो प्रणाम करेगा वह पहले नहीं समाचार पूछेगा प्रणाम करने वाला प्रणाम करके चुप रहना चाहिए और बड़े का कर्तव्य है पहले पूछने का ठीक हो कहाँ से आ रहे हो कैसे हो जो भी और सब ठीक है सारा हाल चाल स्वास्थ्य ठीक है सब चीज़ पूछ ले तब छोटा विनम्रतापूर्वक उत्तर देते हुए बाद में पूछ सकता है आप ठीक हैं ना? ऐसा नहीं कि प्रणाम भी करो और तुरंत पूछ भी दो आप कैसे हैं ये शिष्टाचार नहीं है प्रणाम करने वाला को इंतजार करना चाहिए बड़े का आशीर्वाद का या उनके कुशल मंगल पूछने का तो वो पूछ लें तब उत्तर देते हुए विनम्रता पूर्वक उत्तर देकर कहें आप ठीक है ना बाद में पूछ सकता है तो मनु महाराज प्रणाम किए करदम जी उनको आशीर्वाद देते हुए उनका सत्कार करते हुए अब पूछते हैं करदम जी पूछ रहे हैं और पूछते समय इनके मन में भगवान का आदेश स्मरण आ रहा है ठीक उचित टाइम पर मनु महाराज आए हैं रथ आया है उनकी पत्नी आई है उनकी बेटी भी आई है देख रहे हैं सारा साज समाज हु बहु उसी टाइम पर उपस्थित हुआ है जैसा भगवान कहे थे उसी टाइम पर तो भगवान का आदेश स्मरण कर रहे हैं स्मरण भगवत आदेश इतिहास संलक्षण गिरा भगवान के आज्ञा का स्मरण करते हुए बड़े ही मधुर वाक्य में मनु महाराज को प्रसन्न करते हुए कर्दम मुनि बोले इतिहा नून संक्रमण देव सताम संरक्षणा ते बधा चा सताम यस्व हरे शक्तिर् पालिनि अब यहाँ करदम जी कुछ फ्लेटरी या कुछ विशेष बातें नहीं कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से एक राजा के गुणों का जैसा वर्णन करना चाहिए वैसा वर्णन करते हुए अंत में उनसे पूछते हैं तो वर्णन कर रहे हैं कि हे देव हे पूज्य प्रणाम कर लेने से ऐसा नहीं कि वो छोटे व्यक्ति हैं देव कहते नूनम चंक्रमणम देव शतम संरक्षणाएते हे देव हे परम पूज्य हे आदरणीय हे महाराज नूनम तेज संक्रमणम निश्चित रूप से आपका घूमना आप जो घूम रहे हैं राजधानी से निकलकर कर सतम संरक्षणाय साधु पुरुषों के संरक्षण के लिए होता है आप जैसे राजा अगर घूमें तो साधुओं की रक्षा की जाती है आपके द्वारा और असतम बधाय और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वध होता है जो दुष्ट बदमाश होते हैं अगर राजा घूमने लगे राजा की बात तो छोड़ो राजा के सेवक पुलिस घूमने लगे तो चोरी बंद अपहरण बलात्कार सब बंद चारों अगर राजा के प्रहरी पुलिस घूमने लगे तो कहीं भी गलतियां नहीं हो पाएंगी तो राजा घूमता है तो दुष्टों का वध के लिए होता है और साधु पुरुषों की प्रसन्नता के लिए उनकी रक्षा के लिए यह तुम हरे पालिनी शक्ति ही क्योंकि आप भगवान श्री हरि की जगत पालिका शक्ति के स्वरूप हैं आप राजा हैं ना आप विष्णु स्वरूप हैं जगत पालन भगवान की निजी कर्तव्य है जगत का पालन श्री भगवान करते हैं जानते हैं जगत की सृष्टि और विनाश का काम भगवान दूसरे को भले दे दिए लेकिन पालन पर भगवान किसी दूसरे पर भरोसा नहीं किए स्वयं अपना विभाग संभाले भगवान जैसा पालन कोई कर नहीं सकता हमारे यहाँ भोजपुरी में एक प्रसिद्ध कहावत है साधु पुरुष लोग बोलते हैं रामनियन हित दूसर नाही होइबो करिहन तो वैसा नाही अगर किसी का हित करने वाला किसी की सहायता करने वाला अगर कोई है तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है अगर कोई है भी माता पिता दोस्त मित्र सगे संबंधी बहुत से हितैषी होते हैं हितगढ़ लेकिन राम जैसा नहीं भोजपुरी में नियन माने जैसे राम नियन हित दूसर ना ही होइबो करिहन तो वैसन ना ही अगर कोई होंगे भी तो ऐसा नहीं तो भगवान सृष्टि करने का जिम्मेवारी ब्रह्मा को दे दिए सृष्टि करना बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है संतान उत्पन्न तो लोग कर देते हैं भेड़ बकरी की तरह लेकिन पालन करना बहुत कठिन काम होता है कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए कैसे उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उनके सुख दुख की चिंता करना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है तो यह काम भगवान करते हैं स्वयं भगवान संहार विभाग शिव जी को दे दिए लेकिन पालन विभाग विष्णु करते हैं खुद भगवान करते हैं और भगवान इस पालन को अनेक रूपों में करते हैं भगवान के ही अंशभूत राजा होते हैं नरेंद्र होते हैं नरपति होते हैं जो मनुष्य समाज का पालन करते हैं विष्णु अंश होते हैं तब कह रहे हैं कि हे प्रभो आप हरे शक्ति ही पालिनी भगवान की जो जगत पालनी शक्ति है जगत पालिका शक्ति उसी के स्वरूप हैं आप तो और जगत पालन में बहुत देवताओं का हाथ है बहुत लोग लगे हुए हैं भगवान की कृपा से भगवान के शक्ति से जगत का पालन करते हैं जो अर्केन्द्व द्वग्न्द्रवायुनाम यमा धर्म प्रचेत शाम रूपाणी स्थान आधत् से तस्मी शुक्लाय ते देखिए अब शिष्टाचार किस रूप में आ रहा है जब भगवान की शक्ति जगत पालिका शक्ति स्वरूप राजन आप हैं तो भगवान का ही प्रतिरूप मनु महाराज हैं इसलिए मनु महाराज को करदम जी प्रणाम कर रहे हैं कहें जगत पालन में जो चंद्रमा सूरज कहते हैं सूरज चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म वरुण का रूप धारण करते हैं अनेक रूपों में देवताओं के रूप में इंद्र के रूप में जगत का पालन करते हैं सूर्य के रूप में जगत का पालन करते हैं देखिए दिन दिन भर बारह बारह घंटा सूर्य का प्रकाश मिलता है फ्री इसके लिए कोई बिल नहीं आया ये जो बल्ब जल रहे हैं इसका बिल आएगा लेकिन सूर्य का बिल नहीं आता है फ्री दिया जाता है जगत के पालन के लिए सबके नाकों तक ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है फ्री कोई बिल नहीं थोड़ा सा भोजन बनाने में गैस के लिए कितना भारी पैसा लगता है देना पड़ता है लेकिन नाकों तक जो हवा दी जाती है उसका कोई बिल नहीं फ्री दिया जाता है चंद्रमा का शीतल चांदनी प्रकाश दिया जाता है अग्नि के रूप में जो भोजन बनाने में सहायता प्राप्त होता है अग्निदेव के द्वारा इंद्र के द्वारा बारिश किया जाता है वायुदेव हवा सप्लाई करते हैं जमराज धर्म और वरुण आदि का रूप धारण करते हैं भगवान जगत के पालन के लिए ऐसे विष्णु स्वरूप तस्मय तेज शुक्लाय नम ऐसे विष्णु स्वरूप आपको शुद्ध स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ फिर कर्दमुनि नमस्कार कर रहे हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फूर्जचंडकोदंडो रथेन त्रासन्यचरण्चूर्ण बेपयन मंडलम भुव विकर्षन बृहती सेना पर्यटन अंशुमान तदव से तब वह शर्वे वर्णाश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन भिधेरन् बतु तीन श्लोक एक साथ है फिर आगे कहते हैं कि हे राजन जब आप जयप्रद अनेक रत्नों से खचित ये सुंदर रथ लेकर चलते हैं अपने घर से निकलते हैं सोने से मंडित रथ को लेकर तो शत्रुओं का हृदय दहल उठता है आप जब चलते हैं भयंकर धनुष का यदि टंकार करते हैं रथे अघान प्राशयन स्वशयनम चरण चुणम भोम मंडलम बेपयन और आपके रथ की ध्वनि से धनुष के टंकार से शत्रुओं का कलेजा कांप जाता है और अपनी सेना के पाद प्रहार से भूमंडल को कपाते हुए महती सेना लेकर अगर आप इस तरह जगत में विचरण नहीं करेंगे कहते हैं बृहतिम सेना विकर्षण विकर्षेन इव न पर्यटसी पर्यटी यदि सूर्य की तरह आप नहीं घूमेंगे महल में ही बने रहेंगे तो श्रम के अनुसार जो भगवत रचित धर्म है आपके द्वारा जो मनुष्य समाज के लिए बनाया गया संविधान है मनुसंहिता आदि का ठीक से पालन नहीं हो पाएगा ये दुराचारी लोग बढ़ जाएंगे बदमाश चोर उचक के बढ़ जाएंगे इसलिए आपका घुमनन बहुत कल्याणप्रद है भगवत रचिता सर्वे श्तव दस्यु भी भी देरन ये दुराचारी पुरुषों द्वारा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा इसलिए आपका घूमना बहुत जरूरी है बहुत उचित है आप निश्चित रूप से जगत के कल्याण के लिए घूम रहे हैं इसमें हमको कोई डाउट नहीं कि आप केव निकल गए क्यों आ गए आप निश्चित रूप से जगत के हित के लिए घूम रहे हैं आपका काम ही है धर्म की रक्षा करना धर्म के सेतु की रक्षा करना वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है जनता का निगरानी करना पालन करना आपका कर्तव्य है या आप स्वाभाविक घूमते हैं इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है कोई आश्चर्य की बात नहीं है अधर्मश्च समेदेत लोलुपैर व्यंगकुशि नि शयाने त्वयि तो लोको यम दस्युग्रस्तों विन क्षति आपके निष्क्रिय हो जाने पर ये निरंकुश लोग जिस पर अंकुश होना चाहिए अर्थ काम लोलुप मनुष्य जो है कितने चोर बदमाश इतने आतंकवाद बढ़ रहा है चारों तरफ दुष्ट बदमाश बढ़ रहे हैं ऐसा क्यों होता है लपरवाह राजा के कारण ये वर्तमान स्थिति यह है कि ऐसे नपुंसक शक्तिहीन शासकों के हाथ में देश की सत्ता है कि चारों तरफ व्यविचार अपहरण हत्या बलात्कार जहां सुनो यही न्यूज मिल रहा है क्यों क्योंकि ऐसे बदमाश लोग दशी लोग बढ़ जाएंगे आज की बात नहीं है जब कड़ा शासन होता है जब ईमानदार शासक होते हैं धर्मपरायण होते हैं तब जगत सुख शांति से रहती है तब जगत के लोग जगत की प्रजा बड़ी शांति का अनुभव करते हैं इस स्थिति में आज जो वर्तमान स्थिति है यही कहा जा सकता है एकदम निष्कपट भाव से कि बहुत कमज़ोर लोगों के हाथ में सत्ता है इसलिए ऐसा हो रहा है और वे केवल अपने घर में अपने भवन में पड़े रहते हैं घूमते नहीं हैं अगर वो घूमते तो इस तरह नहीं होता उनकी जो शक्ति सेना है वो उनके साथ घूमती सारे लोग जानते कि लोग घूम रहे हैं वो तो एकदम निश्चिंत है इसलिए इतना भयंकर उत्पात हो रहा है हृदय दहला देने वाले तो ये अधर्म अधर्म बढ़ जाएगा और ये दस्युग्रस्त अयम लोग बिनक्षति ये डाकुओं से बदमाशों से लोग विनाश प्राप्त करेगा तो आपका घूमना उचित है आपको घूमना ही चाहिए प्रजा के दुख दर्द को सुनना चाहिए देखना चाहिए यह उचित काम है कर्दम जी कह रहे हैं तथापि फिर भी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तथापि प्रक्ष बीर यदर्थम त्विहागत मैं जानता हूँ कि आप अस्वाभाविक नहीं आए हैं आप स्वाभाविक रूप से घूम रहे हैं फिर भी हमारे आश्रम पर किस प्रयोजन से आए हैं तो मनु महाराज से पूछना अपना कर्तव्य समझते निर्बली तदव निर्वीन हृदय तथापि वीर यद तम इहागत पृछे तथ वीक हृदय हे राजन हे वीर मैं आपसे निष्कपट भाव से यह जानना चाहता हूं यह पूछना चाहता हूं कि आप किसी खास प्रयोजन से हमारे आश्रम पर आए आप स्पष्ट रूप से कहिए मैं हृदय से उसको स्वीकार करूंगा, जो मेरे लायक सेवा होगी आप जैसे महान राजा के लिए वो सेवा मैं अवश्य करूंगा। कहते हैं वयम निर्वलिकेना हृदय प्रतिपद्यामह मैं आपसे केवल पूछ नहीं रहा हूँ औपचारिक रूप से नहीं पूछ रहा हूं, फॉर्मालिटी नहीं है मैं ओरिजिनलिटी रूप में पूछ रहा हूं, आप मेरे लिए जो आदेश करेंगे उसको मैं करूंगा, पूरा करूंगा, आप कहिए मेरे आश्रम पर आने का क्या प्रयोजन है तो भगवान तो बता चुके हैं लेकिन मनु महाराज के मुख से सुनना है जानना है यह वाक्य उनके विवाह की उत्सुकता नहीं है स्वाभाविकता है ऐसा नहीं सा... कि मनु महाराज चुपचाप बैठ गए तो करदम जी सोचने लगी पता नहीं विवाह की चर्चा करेंगे कि नहीं हम ही कर देते हैं <laughs> ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान तो कहे हैं तो मनु महाराज भी करेंगे लेकिन जो स्वाभाविक शिष्टाचार है वह रहे हैं एक राजा के साथ राजा होने के कारण मनु महाराज का अधिकार था कि अपने देश के किसी भी प्रजा को सेवा में लगा सकते हैं कुछ आदेश कर सकते हैं तो मह, मनु महाराज की प्रजा होने के कारण उनके राज्य में होने के कारण किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है कि राजा से पूछे हमारे लिए क्या आदेश है अथवा अतिथि रूप में अचानक उपस्थित हुए हैं तो कुछ अभिष्ट है कुछ इच्छा है कुछ आपको चाहिए यह पूछना स्वाभाविक है किसी भी गृहस्थ के लिए यह कर्तव्य है या किसी भी आश्रम में रहने वाले साधु संत महंतों का भी कर्तव्य है कि कोई अचानक आश्रम में आ जाए तो उनका स्वागत करना चाहिए और उसकी इच्छा को जानकर सेवा करना उसका कर्तव्य होता है अब कुछ विशिष्ट प्रयोजन से आए आप कैसे आए बताइए तो यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है इसके साथ बाईसवां अध्याय प्रारम्भ होता है तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं एव आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनि सवीड इव तम सम्राट उपारतम उवाच तो मैत्रे मुनि कहते हैं कि एव आविष्कृता शेष गुणकर्म उदय सम्राट सवीड इव उपारतम तम मुनि उवाच तो कर्द मुनि जो अशेष गुणों के भंडार थे और फिर एक विशेष बात कहते हैं एवं आविष्कृता शेष गुण कर्म उदय सम्राट कर्द मुनि इस प्रकार जब मनु महाराज के महान गुणों का चर्चा किए अशेष गुणों और कर्मों की बड़ाई किए तो उसको सुनकर सम्राट उदय जब किए गुण कर्म उदय मनु महाराज के कर्तव्य का विज्ञापन किए वर्णन किए कि आप राजा हैं आपका कर्तव्य है समाज के लोगों को सुख देना साधु पुरुषों की रक्षा करना दुष्टों का विनाश करना जगत का पालन करना आप भगवान विष्णु की जगत पालनी शक्ति स्वरूप श्रीहरि हैं जैसे इंद्र वरुण कुबेर चंद्रमा सूरज, जमराज आदि जगत के पालन में लगे हुए हैं वैसे आप भगवान की एक शक्ति हैं आपका कर्तव्य है जगत का पालन करना स्वाभाविक है आपको घूम घूमकर प्रजा का देखभाल करना इत्यादि इन गुणों का वर्णन जब किए तो इसको सुन करके सम्राट मनु लज्जित हो गए यद्यपि इसमें कोई भी बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहे थे फिर भी अपने गुण को सुनकर एकदम लज्जित हो गए और सब्रीड इव उपारतम तम मुनि उवाच और वो उनके गुणों का वर्णन करके चुप हो गए उनको नमस्कार किए और उनसे आज्ञा मांगे कि आप मेरे लिए जो आदेश करेंगे उसको मैं निष्कपट भाव से पूरा करूँगा मेरे लिए कुछ आदेश हो तो कहिए इतना कहकर जब करदम चुप हो गए तब मनु महाराज को बड़ा संकोच होने लगा अपने गुण को सुनकर और संकोच के साथ ये बोलना प्रारम्भ किए किससे बोलना प्रा, प्रारंभ किए उपारा उपारतम तम मुनि मुआच बोलना जो बंद कर दिए थे उस मुनि से बोलने लगे अब चुप हो गए करदम जी अब मनु महाराज बोलते हैं तो देखिए सत्पुरुषों का एक स्वभाव है सज्जन पुरुष का कि अपनी प्रशंसा से उन करके लज्जित होते हैं एक शिक्षा मिलती है हालांकि कोई भी फालतू प्रशंसा नहीं है सब उनके अंदर है लेकिन अपना गुण भले दुनिया वालों को अच्छा लगे लेकिन साधु पुरुषों को अच्छा नहीं लगता है सुनकर लज्जित हो जाते हैं प्रशंसा सुनकर लज्जित हो जाते हैं परमार्थ परायण करदम मुनि से व्यवहारिक बातें करनी है इस कारण भी मनु महाराज को लज्जा आ रही है अनुभव हो रहा है आचार्य लोग कहते हैं टीकाकार लोग कहते हैं कि मनु महाराज को लज्जा क्यों आ रहा है तो दो कारण बताते हैं एक तो अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा अनुभव कर रहे हैं कि अरे मैं इस जिस रूप में होना चाहिए वैसा नहीं हूँ देखिए साधुओं की रक्षा करना सज्जनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है लेकिन मैं लपरवाह हूँ जितना घूमना चाहिए उतना नहीं घूमता कुछ लज्जित अनुभव कर रहे हैं अथवा ऐसे परमार्थ निपुण परम पद पर स्थित है बिल्कुल निवृत्तपरायण साधु पुरुष के सामने एक विवाह का प्रस्ताव रखना है ऐसे विरक्त सन्यासी के सामने अपनी बेटी को देना है इसको कैसी कहें कौन सी भूमिका बनावें अब यह सोचकर मनु महाराज लज्जित हो रहे हैं <laughs> कि इतने उन्नत बुद्धिमान विद्वान पुरुष के सामने मैं ये प्रस्ताव रखूँगा कि आप विवाह कीजिए इसके लिए भी उनको लज्जा अनुभव हो रहा है परमार्थ पराण करना मुनि से व्यवहारिक बातें करनी है कैसे करें कैसे करें कभी कभी किसी साधु पुरुष से महात्मा से गुरुजनों से कुछ व्यवहार की बातें करनी पड़ती है संसार का एक ऐसा स्वभाव है कि कभी कभी अपने गुरुजनों से भी कुछ व्यवहारिक बातें करनी होती है दस बार दिमाग पर प्रेशर आता है कहूँ नहीं कहूँ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए क्या करूँ पता नहीं इनको सुनकर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा लेकिन कहना तो ज़रूरी है अब ए, ए, बड़ी भारी समस्या हो जाती है कहना पड़ेगा अगर नहीं बताता हूँ बाद में इनको पता चलेगा तो कहेंगे देखो मुझसे नहीं कहा कैसे कहें क्या करें लेकिन संकोच होता है व्यवहार की बातें अध्यात्म विकसित पुरुष के सामने कहने में संकोच होता है नेचुरल है स्वाभाविक है कैसे कहें एकदम इतने उन्नत अध्यात्म पद पर स्थित व्यक्ति के सामने संसारिक चर्चा करना पड़ेगा तो बड़ी विनम्रता के साथ कहना पड़ता है तो देखिए मनु महाराज कह रहे हैं मनु मनुर्वाच ब्रह्मा सिजत स्व मुखतो जुस्मानात्म परिप्सया छंदो मय विद्या जोग जुगतान नलम पटान अब मनु महाराज थोड़ी भूमिका बना रहे हैं डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं मनु महाराज बोलते हैं छंदो मया, ब्रह्मा आत्म परिप्शया तपो विद्या जोग युक्तान अलम्पटान जुस्मान स्वमुखता अश्रित कहते हैं वेद स्वरूप श्री भगवान अपने पालन के लिए वेद का प्रवर्तन किए अपनी जानकारी के लिए अपने विषय में ज्ञान देने के लिए छंदोमय ब्रह्म आत्मपरिपया अपने विषय में जानकारी देने के लिए तपो विद्या जोग युक्तान अलम्पटान जुस्मान स्वमुखता असित। तो यह वेद किसको दिए तपस्या उपासना अष्टांग अष्टांगज से युक्त स्त्री धन आदि की आसक्ति से रहित वेद प्रवर्तन जोग आप ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किए जिस मुख से भगवान वेद उत्पन्न किए भगवान के मुख से वेद प्रकट हुआ उन्हीं मुख से आप ब्राह्मणों को भी भगवान उत्पन्न किए और आप लोगों को जिम्मेवारी दिए वेद का प्रवर्तन करने का वेद का पाठ कीजिए और समाज में भी वेद की शिक्षा दीजिए आप ब्राह्मणों का कर्तव्य अच्छा तो ब्राह्मण का कर्तव्य भगवान के द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति वेद की उत्पत्ति की चर्चा मनु महाराज किए ऐसा क्यों किए तो आचार्यों का कहना है कि अकस्मात स्वकन्या प्रदान प्रसंग के प्रतिकार की आशंका से अचानक अगर हम कह दें मन में आ रहा है मनु महाराज की कि मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ आप इनको स्वीकार कीजिए और अचानक कह दें क्या बोल रहे हो तुम हमारी अवस्था को नहीं देख रहे हो मैं विवाह करने के मूड में बैठा हूँ इस जंगल में मैं तपस्या करने वाला अभी हवन कुंड पर हवन करके सुबह सुबह बैठा और आते ही तुम मुझको ऐसा लंपट काम ही देख रहे हो क्या ऐसा क्यों कह रहा है मनु महाराज डर रहे हैं कि कहीं प्रतिकार न कर दें इसलिए प्रतिकार की आशंका से मनु महाराज सर्वप्रथम ब्राह्मण और क्षत्रिय के संबंध को दर्शा रहे हैं कि हमारे में और आप में संबंध क्या है नाता क्या है हम दोनों भगवान के स्रोत से उत्पन्न हुए हैं आपका काम है वेद का प्रवर्तन करना वेद की मर्यादा का पालन करना और हमारा काम है जनता की सुरक्षा देना तो अपने विषय में बतलाते हैं ताराणाय ताराणाय सृचासमान दो सहस्त्रात्थ सहस्त्रपात हृदयम तस्य ही छत्र मंग प्रचक्षते ताराणाय आसमान सहस्त्रपात दो सहस्त्रात् सहस्त्रार्थ अस्रिजत उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जो वेद की रक्षा करते हैं वेद का अध्ययन करते हैं वेद का प्रवर्तन करते हैं ऐसे ब्राह्मणों के रक्षा के लिए हम क्षत्रियों को भगवान अपनी भुजा से उत्पन्न किए तो सहस्त्रपाद भगवान अपने सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किए मुख से ब्राह्मण और क्षत्रियों से भूजा भुजाओं से क्षत्रिय चत्... भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किए तसे ब्रह्म हृदयम छत्रम अंग प्रचक्षते इसी से भगवान के ब्राह्मण को हृदय और क्षत्रियों को भुजा कहा गया है ब्राह्मण भगवान के हृदय हैं और मोक्ष प्रकट होते हैं और क्षत्रिय जगत रक्षा के लिए उनके भुजा से उत्पन्न हुए हैं अतः ोन्यम आत्मा ब्रह्म छत्रम च रक्षति रक्षतिस्म यस्म्ययो देव सय सत्सदात्मक अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे द्वारा अपनी रक्षा करते हुए वेद शिक्षा द्वारा सन्मार्ग का रास्ता बतलाते हैं प्रवृत्त करके ब्राह्मण क्षत्रिय की रक्षा करता है क्षत्रियों को वेद मर्यादा में रखते हैं ब्राह्मण उपदेश करके और क्षत्रिय ब्राह्मणों को सुरक्षा देता है जीव का प्रदान करना दुष्टों का संहार करना ये सब करते हैं इस प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करता है और ब्राह्मण सन्मार्ग देकर सद्मार्ग अच्छा रास्ता बताकर क्षत्रियों की रक्षा करता है और यह सदसदात्मक अव्यय स भगवान ही रक्षत स्म लेकिन हे कर्दम जी इस रूप में हम क्षत्रिय और ब्राह्मणों को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि हम जगत की रक्षा करने वाले क्षत्रिय हैं और आप जगत को शिक्षा देने वाले ब्राह्मण हैं हम दोनों के मूल में भगवान हैं यह कह रहे हैं सदसदात्मक अव्यस भगवान ही रक्षतिस्मा जो कार्य रूप में होने पर भी निर्विकार रहते हैं वह भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं हमारे अंदर जो बल है आपके अंदर जो ज्ञान है वो भगवत शक्ति है हम दोनों एक ही पावर हाउस से संयुक्त हैं यह पंखा चल रहा है उसी पावर हाउस से और बल्ब भी, भी जल रहा है उसी पावर हाउस से क्रिया दो रूप में है प्रकाश दे रहा है हवा दे रहा है और उसी पावर हाउस से फ्रिज भी चलता है उसी से हीटर भी विपरीत पावर देता है बिजली बिजली से फ्रिज चलता है बर्फ़ भी बनाता है और उसे अग्नि भी उत्पन्न हीटर भी जलता है एक ही पावर हाउस से तो हम लोग एक स्रोत से हैं मतलब दोनों एक स्वरूप हैं इस संसार में जीव परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं गाँव में लोग निश्चिंत सोते हैं अगर वन में भेज दिया जाए तो नींद नहीं लगेगा रात भर अकेले किसी को घोर जंगल में छोड़ दिया जाए तो भयंकर जंगल में डर लगेगा पता नहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए कोई अजगर न आ जाए कोई भूत प्रेत ना आ जाए और कोई आतंकवादी ना आ जाए कुछ गड़बड़ हो सकता है लेकिन यहाँ सब निश्चिंत हैं क्यों कि एक दूसरे पर सबको भरोसा है हम लोगों के बीच में है सब लोग कपड़ा नहीं बनाते लेकिन पहनते सब लोग हैं कुछ लोग बनाते हैं सब लोग अन्न उत्पन्न नहीं करते लेकिन भोजन रोटी सबको मिलता है परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं सब लोग दवा नहीं बनाते लेकिन बीमार होने पर दवा मिल ही जाती है तो एक परस्पर एक दूसरे का पालन होता है बराबर क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा राजा प्रजा की रक्षा प्रजा सैनिक आदि के रूप में राजा की रक्षा राजा जरूर सैनिकों का वेतन देता है लेकिन सैनिकों से राजा की रक्षा होती है कि तो बॉडी गार्ड रक्षा पैसा उनका रक्षा राजा करता है उनको पेमेंट करके पैसा देकर लेकिन सैनिक अपने हथियार से राजा की रक्षा करता है परस्पर तो इसी प्रकार मनुष्य पशुओं की पशु मनुष्य की हम गाय बैल की रक्षा करते हैं तो गाय हमारी रक्षा करती है हमको दूध देती है खेती करते हैं तो परंतु वास्तविकता यह है कि कोई किसी का पालन नहीं करता सबके मूल में हैं श्री भगवान वे सबका पालन करते हैं और दूसरे से करा लेते हैं तो इस प्रकार तब संदर्शना देव छिन्ना में सर्वसंशया य स्वयं भगवान प्रीत्या धर्मांिरक्षसो तो संदर्शनाथ इ में सर्वसंशया छिन्या आपके दर्शन से ही हमारा जो भी शंका है जो भी संशय है सब कुछ नष्ट हो गया अब मैं किसी संशय में नहीं हूं क्योंकि स्वयं भगवान प्रीत्या रि रक्षितो धर्मम आह क्योंकि बिना पूछे आप ही प्रसन्नतापूर्वक मेरे धर्म को बता रहे हैं मेरे कर्तव्य को बता रहे हैं यद्यपि मुझे अपना कर्तव्य आप साधु पुरुषों से पूछना चाहिए आपका कर्तव्य हमें धर्म का उपदेश करना और हमको हमारी हमारा कर्तव्य है आपसे धर्म की जिज्ञासा करना मेरा क्या कर्तव्य है आमि के केने अमार जा तापत रहे तापत्र मैं कौन हूँ मुझे क्यों संसार दुख दुख दे रहा है तीन प्रकार के ताप क्यों जला रहा है यह ना जानी अमार के मन हित है अपना हिताहित किछु ही न जानी मेरा हित किसमें है मैं नहीं जानता है साधु पुरुष बताते हैं तो आप कृपा करके बिना पूछे बतला रहे हैं दृष्टया में भगवान दृष्टो दूरदर्शो यो कृतात्मनाम दृष्टया पादरज अस्पृष्टम शेरणा में भवतः शिवम यह अकृतात्मनाम दुर्दर्श सह भगवान में दृष्टया दृष्ट जो अवस्सीकृत चित लोगों के लिए दुर्लभ दर्शन है जिसका चित बस में नहीं है दुनिया भर के भोगों में जिसका चित लगा है ऐसे लोगों के लिए आपका दर्शन दुर्लभ है वह आप सौभाग्य से मेरे द्वारा दृष्ट हैं दिख रहे हैं मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और फिर कह रहे हैं कि भगवत शिवम पादरजा में दृष्टया शिषणा अस्पृष्टम आपका मंगलमय चरण रज मेरे सौभाग्य से शीर से स्पष्ट हुआ है मैं कृपा करके आप मुझे दर्शन दिए और मैंने सौभाग्य प्राप्त किया कि अपने शीर से आपके चरण को स्पर्श किया आपके पवित्र चरण रज मुझ में लगा है मेरे शीर में लगा है दृष्टया त्वया अनुशिष्टों हम कृत स्नुग्रहों महान अपावृत कर्णर रही जुष्टा दिष्टो सतर्गिरा अपने सौभाग्य से ही मैं आपके द्वारा आतिथ्य धर्म में आज शिक्षित हुआ कैसे एक अतिथि की सेवा करनी चाहिए आपके द्वारा मैं सीखा आपके आश्रम में कोई प्रसाधन नहीं है कोई सुख सुविधा नहीं है कोई बहुत फर्नीचर सोफा सेट बेड नहीं है कोई महल एसी एयर कंडीशन आदि नहीं है फिर भी आपने जो स्वागत किया वो हमको सिखाया कि कैसे एक अतिथि का सत्कार करना चाहिए आपने हमको अनुग्रह किया तया तवया तया महान अनुग्रह कृता आपका महान अनुग्रह मैं प्राप्त किया हूँ अपाकृतई कर्ण रंधई उषति ग्रह दृष्टया जुष्टा बड़े सौभाग्य से आपके कमनीय वाणी आपके मुखारविंद से निकली हुई शिक्षा एक राजा के कर्तव्य को मैं खुले कानों से सुना आपने वर्णन किया महान अनुग्रह कृत अपाकृतई कर्ण रंधई उषति गिरह दृष्टया जुष्टा आप कृपा करके हमको उपदेश किए आपकी कमनीय बाणी बड़े भाग्य से सुनने को हमको मिला स भगवान स भवान्ुहतृस्नेह पर्लिष्टात्मनो मम श्रोतमर्हसी दीन से श्रावित कृपया मुने अब एक लंबी भूमिका के बाद धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं मनु हे मुने ऐसे सुप्रसिद्ध कृपा सिंधु कहते स मुने स भवान दुहितृस्नेह परिक्लिष्टा आत्मन दीन मम श्रावित कृपया श्रोतम अर्हसी हे कृपा सिंधु हे दयालु हे मुनिवर पुत्री स्नेह से व्याकुल चित्त मुझ दीन के निवेदन को आप कृपा पूर्वक सुनने का कष्ट करें मैं अपनी सयानी बेटी के चिंता से ग्रसित हूँ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है सयानी बेटी हो जाने पर पिता किस प्रकार प्रेशराइज रहता है यहाँ देखिए किस तरह उस पर प्रेशर है विवाह करना है पता नहीं विवाह करने वाले क्या कहेगा ये मन में भय भय बना रहता है पता नहीं उसका क्या डिमांड होगा कब रिजेक्ट कर देगा बहुत थ्लेटरी करना पड़ता है कैसे कहना है क्या कहूं कि हमारी बात एकदम ठीक जगह पर बैठे स्वीकार कर ले इसके लिए मनु महाराज देखिए कैसे बोल रहे हैं सो तो मरह सिद मुझ दिन की बात आप कृपा करके सुनने का कष्ट कीजिए श्रोतुम अरहसी श्रावितम कृपया मुने मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ कुछ निवेदन करना चाहता हूँ किस विषय में तो दुहित दुहित्री स्नेह परिक्लिष्ट आत्मना पुत्री स्नेह से व्याकुल मेरा चित है मैं अपने बेटी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ तो कहिए क्या कहना है तो कह रहे हैं प्रिय व्रतोत्तान पदो स्वस दुहिता म यह जो मेरे सामने उपस्थित है यह मेरी बेटी है एक विशेषता चक्रवर्ती सम्राट भूमंडल के राजा मनु महाराज बोल रहे हैं मेरी बेटी है और दूसरी बात प्रिय व्रत और उतान पद की बहन है मेरे पुत्र हैं प्रिय व्रत सब महान सम्राट हैं साधारण इस बेटी नहीं है इसके भाई का नाम है प्रियव्रत और उतान पाद और उतान के बहन है और मेरी पुत्री है अनविक्षति पतिम युक्त यह अपने अनुरूप पति खोज रही है वयशील गुणादि भी उम्र में शील में और गुण में अपने समान पति ढूंढ रही है ता बायास सील आदि गुणों से युक्त पति चाहती है नहीं बहुत उम्र का अंतर नहीं होना चाहिए अपने उम्र के अनुसार पति कहते वयशील गुणादि भी बाय में और सील सील कहते हैं जो गुण सदाचार है जो सत पुरुषों का आचरण है शिष्टाचार है विनम्र हो साधु पुरुष हो सज्जन हो शराबी नशा वाला मांस खाने वाला व्यभिचारी ऐसा कोई भी स्त्री किसी कामी लंपट पुरुष को प्रसन्न नहीं करती उसके अंदर सील होना चाहिए जैसे कोई भी पुरुष व्यभिचारिणी उलटा स्त्री प्रसन्न नहीं करता जिसका अनेक पुरुषों से संबंध हो ऐसे स्त्री को कोई पुरुष नहीं चाहता वैसे किसी लंपट पुरुष को कोई स्त्री नहीं चाहती कामुकता एक अलग चीज़ है लेकिन लंपटता बड़ा भयंकर चीज़ है तो ऐसे लंपट पुरुष नहीं सील, शीलवान होना चाहिए उसके सामने एक मर्यादा होनी चाहिए कि वो अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी स्त्री से संबंध ना रखे यह शील हो तो शील चाहिए गुण चाहिए और अपने समान वयस चाहिए अब लड़की 18 18-19 साल के है और पति 40-45 साल का ऐसा नहीं चलेगा बहुत कम अंतर होना चाहिए दो साल तीन साल मुश्किल से तो वयशील गुणादि भी अपने उम्र के अनुसार अपने शील गुण के अनुसार युक्तम पतिम अनविक्षति यह पति चाहती है अच्छा साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि आपको चाहती है अब भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं यदा तू भवतः यदा तू भवतः शील सूतरूप वयो गुणान अणोद नारदा देशा त्वयाशीत कृत निश्चया साफ साफ कह दिए अब अब कितना देर तक भूमिका बनाएंगे यदा तू नारदा ऐसा जब से नारद मुनि से सुनी है भवतःल श्रुत रूप वय गुण गुड़ा, गुणान आश्रोत जब से आपके चरित्रपके शील आपके गुण वयस तदा भवतःल श्रुत रूप वय गुणान अश्रोत तदा प्रवृत्ति त्वयि एवं कृत निश्चय आशित जब से देवर्षि नारद के मुख से आपके गुणों का वर्णन सुनी है तब से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है यही कहना था लेकिन इतने देर तक मनु महाराज धीरे धीरे इस बात पर आए कह रहे हैं कि आपके विषय में हमारे यहाँ आने वाले अनेक संत महात्माओं में देवर्षि नारद आते थे नाम रख दिए हैं और श्रेणो नारदा देशा त्वयासित कृत निश्चया जब से देवर्षि नारद के मुख से सुनी है आपके गुणों के विषय में आपके उम्र के विषय में आपके निश्चय के विषय में तब से यह निश्चय कर ली है कि यह मेरे योग्य पति हैं ऐसा यह निश्चय कर चुकी है तत्प्रतीक्षा द्विजाग्रे यम तत्तीक्षग्रेज दुज, द्विजाग्रे म्रद्धे पर मैं सर्वात्मु ते गृहधिषु कर्मसु हे द्वजाग्र हे ब्राह्मणश्रेष्ठ हे विप्रश्रेष्ठ यृह मेंधिषु कर्मसु सर्वात्म ते अन मैं श्रद्धया उपहृता तत्मा प्रतीक्षा तो एक सवाल है ना करदम जी के तरफ से कि ठीक है ये तो हमारे रूप को हमारे गुण को हमारी महिमा को नारद जी से सुन ली और यह तो चाहती है कि मुझको पति बना ले पति के रूप में निश्चय की है लेकिन यह हमारे अनुरूप हो तब ना दोनों तरफ से फिट होना चाहिए ना या इसके अनुरूप तो मैं हूँ लेकिन क्या ये हमारे अनुरूप है तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि हे विप्र श्रेष्ठ गृह कर्मसु सर्वत्मना ते अनुरूपम मैया श्रद्धे उपहृतम यह गृहस्थोचित धर्म को करने में सब प्रकार से आपकी अनुकूल होगी आप जो चाहेंगे वो करेगी मेरे द्वारा श्रद्धा से आपके पास लाई गई है ऐसा नहीं कि मेरी पुत्री है और बस इसके मन में है कि कर्दम को पति बनाऊं लेकर आ गया मैं भी विचार किया हूं यह आपकी हर प्रकार से सेवा करेगी गिर मेधसु कर्मसु सर्वात्मना अनुरूपम यह स्त्री की सबसे बड़ी योग्यता कि पति के ठीक ठीक अनुरूप रहे वहाँ अपना कोई भी प्लानिंग कोई भी इच्छा कोई भी विचार न रखे अनुरूपम रहे एकदम अनुरूपम अनुरूप रहे और माया श्रद्धे या उपहृतम और मैं लाया हूँ मैं कोई एडिनरी थर्ड क्लास का व्यक्ति चीटिंग करने वाला नहीं हूँ जगत प्रसिद्ध एक राजा कह रहे हैं मनु महाराज मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं दूंगा कि आपके अनुरूप ना हो और विवाह कराकर बढ़ा चढ़ा कर, विवाह कर दिया और आपको दिक्कत हो गया ऐसा नहीं होगा मैं इसको विश्वास के साथ लाया हूँ श्रद्धा श्रद्धा ऊपर केवल मैं जन्मा दिया हूँ मेरी बेटी है इस ममता में नहीं लाया इसको बढ़िया से जांच लिया हूँ ये आपके लायक है एकदम फिट आपके लायक है इसलिए मैं इसको लाया हूँ इमाम प्रतीक्षा इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए अतः आप इसे स्वीकार कीजिए इतनी बात अब दो श्लोक में एक विचित्र बात कह रहे हैं सभी साधकों को बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए क्या कह रहे हैं खास करके ब्रह्मचारियों को तो विशेष सावधानी से इस दो श्लोक सुनना चाहिए तो दो तीन श्लोक एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मनु महाराज हैं मानव समाज को हर बात हर क्षण शिक्षा देना है उद्यत्य ही कामस्य प्रतिवादों न सस्यते अपिनिर्मुक्त संगस्य काम रक्त से पुनः कहते हैं कि बिना उद्यम के बिना परिश्रम के स्वतः जो भोग अविलसित वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसका प्रतिकार तो विरक्त भी नहीं करते विरक्त लोग भोग चाहते नहीं लेकिन अगर उनके अभिलसित भोग अपने आप प्राप्त हो जाए तो बड़े बड़े विरक्त भी उसको ठुकरा नहीं पाते हैं और अपी नहीं सस््य और उनको विरक्त के लिए भी वो शोभा की बात नहीं है कहते हैं अपी नहीं सस्य उनको ठुकराना शोभा की बात नहीं है और काम रक्तस्य पुनः किम और जिसके मन में विषय भोग की लालसा है उसको भोग मिल जाए तो उसको ठुकराने की कहाँ सवाल है विरक्त पुरुषों को भी एक बार सोच लेना चाहिए कि अगर मैं इसको ठुकरा रहा हूँ तो इसका परिणाम फिर बुरा हो सकता है इसका फिर उत्तर दे रहे हैं कि अगर विरक्त ठुकरा दे तो क्या दिक्कत है उसको तो चाहिए नहीं तो ठुकराएगा ही तो कहते हैं हाँ ठुकराते समय विचार कर लेना चाहिए गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए कोई जल्दबाजी और देखा देखी में नहीं कहते हैं यह उद्यतम अनादित्य अगर जल्दीबाजी में स्वतः प्राप्त विषय भोग को तिरस्कार किया और की नाशा अभियाचते छियते जस स्फीतम मानवशावज्ञयाहतः कहते हैं कि जो स्वतः प्राप्त जो मनुष्य स्वतः प्राप्त विषय भोग का तिरस्कार करता है और इसके बाद फिर उसके मन में कदाचित विषय भोग की लालसा जग गई और कृपण अर्थात नहीं देने वाले व्यक्ति के पास अगर पुनः याचना करता है दोबारा उस विषय भोग की लालसा करता है कि नशा अभियाचते अगर वह या, या, या, याचना किया तो स्फितम तस छियते मानम च गया तो जो निर्लोभता आदि उसका सद्गुण था विरक्ति सन्यास बहुत बड़ा जस परम विरक्त का जो गुण फैला हुआ था एक क्षण में उसका जस समाप्त हो जाता है और उसका मान समाप्त हो जाता है और समाज में उपेक्षित हो जाता है और वो अपमान के कारण विनष्ट हो जाता है कहीं का नहीं रह जाता इसलिए तिरस्कार करते समय ठोस निर्णय लेना चाहिए अगर उचित समय पर कोई विवाह का ऑफर आता है तो विरक्त व्यक्ति को भी एक बार सोच लेना चाहिए क्या करना है ब्रह्मचारी को भी सोच लेना चाहिए कि अगर मैं टाइम पर 30 वर्ष के अंदर विवाह नहीं कर रहा हूं तो कहीं 50 के बाद करने की बात ना आ जाए नहीं तो सारा जस चला जाएगा सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी मनु महाराज कह रहे हैं यही होता है जो लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं देखा देखी उनको अपमान के आग में जलना पड़ता है कहीं का नहीं रह जाते 45 वर्ष 50 वर्ष 55 वर्ष 60 वर्ष पर भी विवाह करने वाले मिले हैं <laughs> तो ऐसे अवस्था में जब विवाह करते हैं तब तो मनु महाराज कहते हैं कि उनका फैला हुआ जश निर्लोभ निष्काम विरक्त संयास आदि का सारा सदगुण छीण हो जाता है और उसका मान भी दूसरे द्वारा किए गए अपमान से विनष्ट हो जाता है कहीं समाज में आदर नहीं होता ऐसे बड़े बड़े लोग ठोस निर्णय नहीं ले पाते और दृढ़तापूर्वक निर्णय नहीं लेने के कारण वो गिर जाते हैं शुरू में तो विरक्ति दिखाते हैं लेकिन बाद में गिर जाते हैं और गिरने के कारण बहुत अपमान होता है वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते इसलिए और आपके विषय में आपके विषय में भी मैं कुछ न्यूज़ सुना मनु महाराज कह रहे हैं कह रहे हैं कि अहम विद्वन हे विद्वन मैं आपके विषय में सुना हूं कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं निष्ठा पूर्वक निर्णय लेकर कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा भीष्म प्रतिज्ञा आपकी नहीं है आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है विवाहार्थम समुद्यतम आप अपने पिता की प्रसन्नता के लिए विवाह करना चाहते हैं ऐसा मैं सुना हूं अतस्तम मुपकुर प्रथम प्रतिगृहण में आप विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं आप अपनी योग्य पत्नी चाहते हैं मैं ऐसा सुना हूँ गृहस्थ जीवन स्वीकार करने के पूर्व तक ही आप ब्रह्मचारी हैं दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं एक गृहस्थ आश्रम के पूर्व 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता सभी गृहस्थों को करना चाहिए बेस कंप्लीट होना चाहिए मजबूत गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेना चाहिए 25 साल तक और इसके बाद पहले लिया जाता था अब तो स्टैंडर्ड 21 आ गया है थोड़ा घट गया 4 साल तो 21 साल के बाद अवश्य विवाह कर लेना चाहिए विवाह करने वाले को तो उस समय ट्रेनिंग लेना चाहिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का इसके बाद गृहस्थी में प्रवेश कर सकता है और दूसरा ब्रह्मचारी होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी जीवन में ही निर्णय ले लेता है कि मुझे गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना है तो सीधे वह ब्रह्मचारी से संन्यास में चला जाता है और एक मार्ग है कि ब्रह्मचारी से गृहस्थ गृहस्थ बानप्रस्थ से संस तो कुछ साल स्त्री और बच्चों के साथ रहना होता है फिर इसको गृहस्थ धर्म कहते हैं इसके पास बाद स्त्री के साथ बच्चे से काम की जिम्मेवारी से अलग होकर चाहे तो स्त्री के साथ अथवा स्त्री से अलग बानप्रस्थ की शिक्षा लें बानप्रस्थ के टाइमिंग है कम से कम एक साल तो बारह साल फिर ट्रेनिंग ले लें इसके बाद फिर सन्यास में प्रवेश करें तो ये एक क्रम थोड़ा सा ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्थ तब सन्यास सन्यास तो सबको लेना चाहिए लेकिन कुछ नैस्टिक ब्रह्मचारी होते हैं जो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट संन्यास लेते हैं तो आप वैसा नहीं हैं अतः तो जब आप विवाह करेंगे ही करने का निर्णय है ही तो मेरे द्वारा दी गई कन्या को भारजा के रूप में स्वीकार कीजिए ये आपके योग्य है हर तरह से आपके अनुरूप है मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए और यह नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मणी नहीं है छत्राणी है ब्राह्मण का कर अधिकार है ब्राह्मणी कन्या से विवाह करें अथवा छत्राणी से भी कर सकता है क्षत्रिय कन्या से तो मैं क्षत्रिय हूँ राजा हूँ राजकुमारी से विवाह कीजिए यह सब तरह से आपकी सेवा करेगी तब करद बोलते हैं इनकी भी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है आप सुनकर दंग हो जाएंगे बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहे हैं कह रहे हैं ऋषि रुवाच बारो बहम उदो अहम उदो ढुकामह उद उद ओ ढुकाम उद ओ ढुकाम बारहम उद ओकामह अह अप्रमत् अप्रत्ता चवात्मजा आवयोरो अनुरूपोसौ वाद्य वैवाहिको विधि आद्यह वैवाहिको विधि ऋषि उवाच वाढ़ु काम आप सत्य कहते हैं वास्तव में मैं, मैं विवाह करना चाहता हूँ कहते हैं ठीक कह रहे हैं बाढ़म अहम वाढ़ ठीक कह रहे हैं वास्तव में मैं विवाह करना चाहता हूँ अहम उदोधु काम मैं विवाह करना चाहता हूँ तब तो आत्मजा तता और आपकी पुत्री भी किसी के द्वारा वचनबद्ध नहीं है या मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं कही है कि मैं विवाह करूँगा कोई बॉयफ्रेंड के साथ घूमकर नहीं आई है इसलिए किसी अन्य को आपकी पुत्री बागदान नहीं की जा चुकी है ना आप किसी को कहे हैं विवाह करने के लिए न यह किसी को अपना फ्रेंड बनाई है अतः अनुरूप आवयोह अतः एक दूसरे के योग्य हम दोनों का, या भाई भाई का यह संबंध उचित है आद्य वायवाहिक विधि अनुष्ठेयम यह प्रथम प्रस्ताव है मेरे साथ ना, आप ठीक बोल रहे हैं ना, मैं आप पर विश्वास करता हूँ यह मेरे साथ प्रस्ताव है कि मेरे अतिरिक्त और किसी के साथ प्रस्ताव था नहीं नहीं प्रथम बार आपके साथ प्रस्ताव है और यह आपके अतिरिक्त किसी पुरुष में मन नहीं लगाई है जब से आपका गुण वर्णन सुनी है तब से आप को ही प्रसन्न कर ली है तो विवाह की अनेक पद्धतियां हैं विधियां हैं शैल प्रभुपाद कहते हैं प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास का विवाह हुआ है जिसमें कन्या का पिता किसी योग्यर को अपने यहाँ निमंत्रित करे और उसे अपनी कन्या अर्पित करे यह फर्स्ट क्लास विवाह है और करदम ऋषि इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि देहूती ने अपना चित्त अन्य किसी को अर्पण नहीं की है यदि किसी स्त्री का चित्त अन्य पुरुष में है तो ऐसे व्यविचारिणी से विवाह करने वाला व्यक्ति जीवन भर दुख में पड़ा रहता है तो कर्दम मुनि कह रहे हैं कि अच्छी बात है मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी पुत्री मुझे ही चाहती है ये बहुत अच्छी बात है तो मैं जरूर इसको स्वीकार करूँगा और काम स पुत्रः समामनाय सामम विधौ प्रतीत के तनया नाद्रिएत स्वयं कांत्या क्षिपतीमिव श्रिय काम स भूया पुत्रः समामनाय सममनाय विधौ प्रतीत क तनयाम तनयाद्रिएत स्वयं कांत्या क्षिपती मिवा श्रिय हे नरदेव हे राजन अस्याते पुत्रा कामं सममनाय विधौ प्रतीत भूयात आपकी इस पुत्री का मन प्रसन्न वेद विधि से जो निष्ठा है जो सौंदर्य है स्वया एवं कांत्याश्रियम छिपती एव ते तनयम कह एवं न आद्रेत देखिए कर्दम जी की बात दोहरी बात आप सुनकर चकित हो जाएं जरा ध्यान से सुनिए अभी उस पत्नी का उस स्त्री की प्रशंसा कर रहे हैं बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और तुरंत एक विरोधी बात बोलेंगे कह रहे हैं कि आपकी स्त्री आपकी पुत्री <coughs> ऐसे वेद में निष्ठा रखती है वेद की मर्यादा का पालन करती है अच्छी बात है कि किसी पुरुष के साथ इसका संबंध नहीं है यह एक महत्वपूर्ण बात है पर पुरुष में किसी दूसरे पुरुष में इसका मन नहीं है एक बात और दूसरी बात है कि अपनी कांति से अपने सौंदर्य से भूषण की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है जो गहना पहनी है वो गहना तो इसके सौंदर्य के सामने तिरस्कार को प्राप्त हो रहा है कुछ ऐसा होता है कि लोग अपना डेकोरेशन करके ब्यूटी पार्लर में सज कर गहना पहनकर तो अपने को सुंदर दिखाते हैं लेकिन इसके सौंदर्य के सामने इसका श्रृंगार फीका पड़ रहा है इसमें तो कुछ भी सुंदर व्यक्ति में कुछ भी डाल दो सुंदर लगेगा तो ये आभूषण से भूषित नहीं हो रही है बल्कि भूषण ही इसे भूषित हो रहा है इसका जो गहना है वो तिरस्कृत हो रहा है इसके शोभा के सामने एक दूसरी बात और तीसरी बात कि आप जैसे सार्वभौम सम्राट की बेटी है ससुराल हो तो इतने बड़ घर, बड़े घराने में इतने बड़े व्यक्ति जहाँ हमारा ससुर होंगे कौन व्यक्ति ऐसे विवाह को तिरस्कार करेगा कौन नहीं चाहेगा ऐसा विवाह तीन महत्वपूर्ण बात कहे कि देखिए मुख्य रूप से दो बात एक की वेद की मर्यादा का पालन करने वाली है मेरे अतिरिक्त किसी पुरुष में मन नहीं लगाई है इसकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन और दूसरा है कि इसके अंदर जो सौंदर्य है कोई भी पुरुष सुंदरी स्त्री चाहता है इसके लिए इसके सौंदर्य के सामने जो आभूषण है वो तिरस्कृत हो रहा है इसका सौंदर्य ही अपने आप में इतना सुंदर है कि, कि किसी गहने और कपड़े से इसके सिंगार की जरूरत नहीं है अपने आप में सुंदरी है और यही नहीं एक और विचित्र बात कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है इसके विषय में सुप्रसिद्ध न्यूज है सारे टीवी चैनल और सारे अखबार में निकला हुआ था इसी के विषय में एक सूचना मुझको मिली है पहले मैं सुन चुका हूँ याम हर्म पृष्ठ को शोभम विक्रीडतिम कंदुक बिहलाक्षिम विश्वा व शून्य पतस्तमान विलोक सम्मोह विमूढ़ हैं कि जब अपने महल के छत पर आपके छत के ऊपर जब आपकी यह बेटी मुखरित नीपुरों से अपने चरणों में नुपुर पाएजेब पहनी थी और उससे उसके चरण झलंकृत हो रहे थे और वहाँ गेंद उछालते हुए छत पर खेल रही थी अकेले ऐसे पुष्प लेकर फूल का गेंद या जो भी गेंद हो गेंद को उछालकर और ऊपर मुँह करके उसको पकड़ना चाहती थी चंचल नेत्रों से गेंद को पकड़ती थी कभी इधर कभी उधर खेल रही थी उसी समय एक गंधर्व विश्वावसु गंधर्व विमान से आकाश में जा रहा था अचानक उसकी दृष्टि इसके मुखमंडल पर पड़ गई वो दरवाजे से देखने लगा इसके सौंदर्य को जब गेंद पकड़ने के लिए ऊपर मुंह की तो विमान से देख लिया तो मूर्ख गंधर्व थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लेना चाहिए लेकिन वैसा नहीं देखा वो देखने के चक्कर में उस विमान से गिर पड़ा तो जिसके सौंदर्य के सामने विश्वा गंधर्व विमान से नीचे गिर पड़ा था ऐसे विश्व पत्नी को मैं क्यों नहीं स्वीकार करूँगा जो मुझे स्वयं पति बनाना चाहती है जिस जो अप्सराओं के साथ रहने वाला स्वर्गीय अप्सराओं के साथ उर्वशी आदि के साथ रहने वाला गंधर्व स्वर्ग की सुंदरियों के साथ वैसा गंधर्व भी आपकी पुत्री के सम्मोह बश होकर कते सम्मोह विमूढ़ चेता विश्वावसु स्याद विमान्यपतत विश्वावसु विमान से गिर पड़ा था जिसके सौंदर्य को देखकर वही देहुती मुझे पति बनाना चाहती है तो मैं क्यों नहीं इसको स्वीकार करूंगा अवश्य स्वीकार करूंगा इस तरह से विवाह का अनुमोदन कर रहे हैं मनु महाराज के सामने करदम जी ताम प्रार्थयंतिम ललना ललाम अशे वित श्री चरण दिष्टाम बदसा मनोरुच पद स्वसारम को नानुमन्यत बुधो भी आमन्नेत बुधोभियाम ललना ललाम असेवित श्री चरणई अदृष्टम कहते हैं कि ललनाओं के भी ललाम भूषण स्वरूप श्री लक्ष्मी की चरण सेवा से हीन लोगों द्वारा जिनका दर्शन करना कठिन है वो है देहूती देहूती का दर्शन इतना आसान नहीं है आपकी पुत्री का दर्शन तो वही कर सकता है जो पतिव्रता शिरोमणि ललना ललाम ललना कहते हैं स्त्रियों को सुंदरी स्त्रियों को ज्योति स्त्रियों को ललना कहते हैं तो ललनाओं के भी ललाम उनके सौंदर्य उनके भूषण सबसे सुंदरी सबसे श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठा है लक्ष्मी जिन लक्ष्मी के चरण सेवा के बिना देहूती का दर्शन नहीं हो सकता कहते ललना ललाम असेवित श्री चरणई अदृष्टम बिना लक्ष्मी जी के कृपा से जिस देहूती का दर्शन कर, कर पाना कठिन है मनोवत्सम स्वसार अभियातम प्रार्थयंतिम ताम कबुध न अनुमित वही मनु महाराज की पुत्री अपने आप मेरे आश्रम पर आई है और मुझको पति बनाने की इच्छा कर रही है प्रार्थना कर रही है उस देहती को कौन ऐसा बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति है जो नहीं स्वीकार करेगा अवश्य स्वीकार करेगा तो मैं इसको स्वीकार करता हूं निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा लेकिन इसके साथ साथ फिर एक विशेष बात कहते हैं ठीक विपरीत बात कि मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं लेकिन एक शर्त के साथ अरे अब क्या शर्त है इतनी प्रशंसा कर दिए इसके रूप का सौंदर्य का इसकी महिमा का और फिर शर्त लगा रहे हैं कहते हैं लेकिन मनु महाराज मैं आपकी बेटी को स्वीकार एक शर्त पर करूंगा। इतने देर तक जो आपकी पुत्री की गुण का रूप का सौंदर्य का प्रशंसा करता रहा तो आप मत भ्रम कर लीजिए कि मैं इसमें आसक्त हो जाऊंगा बस अपने पिता की आज्ञा पालन भर मेरा काम है ज्यों ही मैं इसे संतान प्राप्त करूंगा तेव इसको छोड़कर विरक्त हो जाऊंगा अब सुनिए तमाशा कहते हैं अतो भजी से समय न यावत तेजो बृभियादात्मनो में अतो धर्मान पार महंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमे विहिंसान अतः मेरे शरीर से जो च्यूत वीर्ज जब तक यह नहीं कर लेगी अथवा जब तक गर्भवती नहीं हो जाएगी तब तक ही इसके साथ रहूँगा जै ही मेरा वीरज धारण करेगी गर्भवती होगी उसके बाद मैं परमहंस आश्रम में प्रधान रूप से पालनीय भगवत कथित हिंसा सुन भागवत धर्म को ही अधिक महत्व दूंगा मैं तो भीतर से सन्यासी हूँ ऊपर से केवल पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए विवाह करना चाहता हूँ संतान जैव प्राप्त होंगे संतान मैंने 10-20 नहीं प्रथम संतान के बाद ही मैं छोड़ दूंगा तो मैं इस पारमहंस धर्म भागवत धर्म का ज्यादा महत्व देता हूँ इस वर्णाश्रम धर्म से भजन करता हूँ भजन में मेरा मन लगा है ये तो केवल औपचारिक है विवाह फॉर्मालिटी है ओरिजनैलिटी नहीं है ओरिजनैलिटी तो भगवत भजन है ये सब धर्म का पालन करने के बाद भी अगर भजन नहीं किया जाए तो व्यक्ति नरक में चला जाएगा चारी वर्णा शमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म करियाऊ से ही रवरव पड़ी मजे तो गृहस्थ जीवन में अपना पराया का भेद बना रहता है क्या दोष है आप क्यों नहीं गृहस्थ धर्मे रहेंगे तो कहते हैं कि इसमें हिंसा रहता है दूसरे को सताना परिवार का पालन करना कुटुम्ब का पालन करना धन का संग्रह करना परिवार में राग करना और जो परिवार के प्रति कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो क्रोध करना ऐसी स्थिति में भगवत स्मरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है इसलिए कर्दमुनि सब कुछ छोड़कर सरोपरि भाव से भगवान का भजन करना चाहते हैं हितवात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गद हरिमाश्रयता इस घर की गृहस्थी के अंधेरे कुएं को छोड़कर वन में जाकर भजन करना है प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वधर्मान सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम रज जानते हैं धर्म का क्या अर्थ है मोटा मोटी समझने लायक अर्थ है धर्म माने कर्तव्य धर्म का मतलब कर्तव्य और धर्म अनेक प्रकार के हैं जिसमें मुख्य धर्म दो हैं और दो धर्म के अंदर अनेक धर्म हैं एक धर्म को कहते हैं नित्य धर्म और दूसरे को नैमित्तिक धर्म एक को नित्य और दूसरे को नैमित्तिक तो नित्य धर्म आत्मा का धर्म है आत्मा नित्य है उसका धर्म नित्य है और उसी नित्य धर्म को जैव धर्म कहते हैं सनातन धर्म कहते हैं भगवत धर्म कहते हैं भागवत धर्म कहते हैं वही नित्य धर्म ही जैव धर्म है जीव का धर्म उसी को सनातन धर्म कहते हैं मोमई वांसो जीवलोक जीव, जीव भूता सनातन जब जीव सनातन है तो उसका कर्तव्य भी, भी सनातन है उसका धर्म भी सनातन है और दूसरा है नैमितिक नैमितिक का मतलब निमित्त से किसी कारण से धर्म का पालन करना पड़ता है मतलब मजबूरन झेलना पड़ता है धर्म वो जीव का धर्म नहीं है लेकिन शरीर मिल गया तो शरीर को पालन करना है भोजन जुटाना है कपड़ा जुटाना है दवा जुटाना है ये उसकी मजबूरी है उसको झेलना पड़ता है निमित्त और इसी नैमित्तिक धर्म के अंदर वर्णाश्रम है एक विचित्र ध्यान देने लायक बात कि अगर आप बचपन में विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है स्कूल जाना स्कूल के शिक्षकों की बात मानना पढ़ाई लिखाई करना अगर आप टीचर हो गए तो धर्म बदल गया अब पढ़ना नहीं है पढ़ाना है ये धर्म परिवर्तनशील है ब्रह्मचारी हैं, तो अलग धर्म गृहस्थ बन गए तो अलग धर्म अब गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा वो धर्म बदल जाता है वानप्रस्थी हो गए तो अलग धर्म सन्यासी हो गए तो अलग धर्म मतलब एक धर्म अस्थाई है एक परिवर्तनशील है नित्य धर्म किसी काल में किसी स्थान से नहीं बदलता वरना अमेरिका में भारत में और स्वर्ग में सत्यलोक में बैकुंठ में ये कहीं जैसा रहता है उसको कहते हैं नित्य धर्म काल परिस्थिति से नहीं बदलता बचपन में बुढ़ापा में जवानी में वो ये कहीं धर्म का पालन किया जाता है उसको नित्य धर्म और जो काल परिस्थिति से बदलते हैं उसको नैमित्तिक धर्म इसीलिए भगवान कहते हैं कि इन नैमितिक धर्मों के चक्कर में मत पड़ो सर्वधर्मान परित्यज उसको छोड़ना ही पड़ता है तो छोड़ दो माँ में कम शरणम ब्रजा मेरे शरण में आ जाओ यह है नित्य धर्म तो इन धर्मों को छोड़ने से पाप लगेगा हाँ थोड़ा मोड़ा लगेगा टेंशन मत लो अहम तो सर्व पापे भो मुक्षी श्यामी मासुचा मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा तुम सोचो मत तो आजकल के गृहस्थ मरते दम तक गृहस्थी के पचड़ में पड़े रहते हैं और जीवन का लक्ष्य खो देते हैं कर्दमुनि के चित्त में भगवत भक्ति का इतना महत्व समाया हुआ है कि महत्कुलोत्पन्ना सर्वश्रेष्ठा सुंदरी संतान प्राप्ति के बाद छोड़ देंगे यह बात कह रहे हैं प्रत्येक गृहस्थ को इससे शिक्षा लेनी चाहिए स्त्री केवल केवल संतान के लिए है विषय भोग के लिए नहीं सब तरह से भगवान का भजन ही श्रेष्ठ कर है सर्वश्रेष्ठ है ये जब हम लोग भागवत का प्रवचन करते हैं तो सुनने वाले जानते हैं क्या कहते हैं ये विरक्तों का प्रवचन है ये तो सन्यासियों के लिए प्रवचन है हम गृहस्थों के लिए नहीं है मज़ेदार बातें लोग नहीं कहते इन लोगों की बात तो सुनने से आदमी सन्यासी हो जाएगा अरे हम भागवत की बात कहते हैं ना हम गृहस्थ की बात करते हैं ना सन्यास की बात कहते हैं हम परमहंस संहिता का प्रवचन करते हैं परमहंस संहिता किसको कहते हैं हंस एक पक्षी है वो दूध में से जलीय पदार्थ छोड़ देता है और उसके तात्विक अंश को खाता है हंस और परमहंस उसको कहते हैं जो इस संसार में अच्छाई बुराई से भरा हुआ जगत है उसमें बुराइयों को बिल्कुल छोड़कर केवल अच्छाई ग्रहण करता है तो ऐसे परमहंसों के लिए भागवत है इसमें विषय भोग और कपट नहीं है चीटिंग कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा ऐसा नहीं चलता है तो यतो यदिश्विद विचित्र संस्थाते जचते प्रजापती पतिरेश मह्यम परम प्रमाण भगवान तो जिससे यह विचित्र विश्व उत्पन्न हुआ है जिनमें प्रलय में लीन हो जाता है और जिनमें इस समय अवस्थित है ऐसा प्रजापतीना पति भगवान अनंत परम महियम प्रमाणम कहते हैं वही भगवान प्रजापतियों के पति मेरे परम प्रमाण हैं मेरे लिए प्रमाण है अर्थात भगवान की आज्ञा मेरे लिए पालनीय है पिता आदि की आज्ञा नहीं मह्यम प्रमाणम भगवान अनंत परमम महियम प्रमाणम का क्या भाव है कहते हैं वही भगवान ही मेरे लिए परम प्रमाण है भगवान अनंत भगवान विष्णु तो कहते हैं आप पिता की आज्ञा से क्यों मुकर रहे हैं पिता की आज्ञा सृष्टि करना है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि पहला मतलब जब धारण करेगी तभी मैं छोड़ दूंगा पहला संतान प्राप्त करके मैं छोड़ दूंगा तो ये तो आपकी पिता की आज्ञा नहीं है यहाँ तो एक से इक्कीस होने का आशीर्वाद दिया जा रहा है जितना ज़्यादा संतान उत्पन्न करो उतनी अच्छी बात दक्ष प्रजापति कितना संतान प्राप्त किए जानते हैं ग्यारह हजार साठ इसलिए उनको दक्ष कहा गया काबिल संतान काबिल प्रजापति और ग्यारह हजार पुत्र साधु बन गए बेचारे उत्पन्न तो किए लेकिन एक भी विवाह नहीं किए दस हजार स... पुत्रों को नाराजी उपदेश किए सब विरक्त बन गए और फिर एक हजार उत्पन्न किए उनको भी नारद जी एक एक मिनट में विरक्त बना दिए ग्यारह हजार लड़के सन्यासी बन गए तो दक्ष प्रजापति बड़ा निराश हुए और ब्रह्मा जी से कहे कि ये क्या हो रहा है नारद कर क्या रहा है हम सृष्टि करते जाते हैं विरक्त बनाता जा रहा है तो कहा कोई बात नहीं आप अपना काम करो अपना काम कर रहा है वो साधु है उपदेश करेगा ही तो अब एक काम करो अब लड़की उत्पन्न करो लड़कियों के पास नारा नहीं जाएगा तब 60 कन्या उत्पन्न किए दक्ष प्रजापति और उन्हीं कन्याओं से सारा जगत भर गया बड़े बड़े प्रजापतियों से विवाह किया गया जिसमें थोक रूप में सताइस चंद्रमा के साथ ब्याही गई और 17 कश्यप जी विवाह किए इस तरह से अलग अलग जगह विवाह करके साठ कन्याओं से सारा जगत भर गया है उन्हीं के पुत्री हैं दीति अदिति आदि दी। देवताओं की माँ दैतों की माँ सब हुई तो इस प्रकार भगवान अनंत हमारे प्रमाण हैं हम उनके अनुसार चलेंगे ठीक है अब देर होने लगा और मेरी इच्छा थी कि कुछ श्लोक सात श्लोक अभी कहना है और इतना जल्दी नहीं हो पाएगा चलिए कल कहेंगे ठीक हरे कृष्ण जय जाए शिल्पाव